तो तो योग्यता आ जाए इसका नाम समझदारी तो संबंध की पहचान अब संबंध की पहचान होगी तो मैंने बताया पहचान जैसी निर्वाह वैसा पहचान अधूरी निर्वाह भी अधूरा पहचान पूरी तो निर्वाह भी पूरा तो अब पूरा पहचान कर लिया मानव मानव के साथ मानव जाति के साथ संबंध है हमारा अब जो कुछ अच्छा होगा सबके लिए अगर सबके लिए कोई अच्छी नहीं तो हमारे लिए अच्छी वो हो नहीं सकती है। तो व्यक्तिवाद और परिवारवाद इसमें खत्म हो गया है ना कोई परिवारवाद नहीं कोई व्यक्तिवाद नहीं और ये समाजवाद भी नहीं है कि सबके लिए मतलब हम अपना घर परिवार छोड़ दिए वो नहीं करें बल लेकिन पूरी मानव जाति के लिए हमको समझ में आ रहा है तो परिवार में जीने का स्वरूप बन रहा है उस प्रकार से परिवार खूनी परिवार ना नाखूनी परिवार नहीं है तो न्याय क्या हुआ संबंध की पहचान हो गई मूल्यों के साथ निर्वाह हो गया तो ये जो मूल्य थे ये अपने आप ही जीने में आएंगे जितने कल हमने समझे है ना पहचान ठीक नहीं होगी तो निर्वाह भी ठीक नहीं होगा तो इन मूल्यों के साथ निर्वाह हुआ तो मूल्यांकन करेंगे अगला कदम कर क्या है मूल्यांकन और मूल्यांकन एक करेगा या दोनों करेंगे मूल्यांकन दोनों करेंगे है ना मेरा आपसे जो बातचीत होता है हम दोनों मूल्यांकन करते हैं अच्छा हुआ या नहीं हुआ अगर अच्छा होगा तो उभय तप्ति तो मानव यदि मानव जाति के साथ संबंध पहचान पाया तो मानव का भी भला और मानव जाति का भी भला इसको बोलते उभय त्रप्ति अभी हम क्या कर रहे हैं? वन टू वन को त्रप्त करने जा रहे हैं वो होता नहीं है वन टू ऑल की बात हो रही है सब सर्वशुभ में ही मेरा शुभ है यदि मैं वन टू वन में अपनी मम्मी को खुश कर लो ऐसा होता नहीं है धरती का कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को खुश सुखी कर ही नहीं पाया क्योंकि तो दूसरा आदमी भी आपसे ये नहीं चाहता कि आप व्यक्तिगत रूप से सुखी करो उसको उसके चाहत में इतना ही है कि आप कुछ अच्छा जियो जो कि मानव के आचरण के रूप में होना चाहिए है ना तो जैसा एक मानव जाति को जीना चाहिए वैसा आप जियो कुल मिलाकर के ये अपेक्षा है यदि हम वैसा जीते हैं तो हमारा हर संबंधी तैयार होता है तो मानव के साथ प्रकृति के साथ संबंध की पहचान मूल्यों के साथ निर्वाह मूल्यांकन और उभय तृप्ति हुआ यदि ऐसा हुआ तो न्याय और यदि ऐसा नहीं हो पाया तो य ये बात समझ में आ गई तो एक मानव ऐसा है जिसका कि दृष्टि न्याय की है संबंध सापेक्ष हो चीजों को सोच रहा है उसका स्वभाव धीरता वीरता उदारता है और सुखी तो यह भी होना चाहता है इसका सुख क्या है समाधान ही सुख है और इसकी परंपरा कैसे बनेगी समाधान सुख की शिक्षा विधि से इसकी परंपरा बनेगी ना ना ना सोशलिज्म में क्या है ये बिल्कुल ठीक बात है ये समाजवाद की बात हम नहीं कर रहे हैं समाजवाद का बेसिक कंसेप्ट क्या है ये समझ लो समाजवाद में ये कह रहे हैं कि सुविधा सुख है और लोगों को सुविधाएं बराबर नहीं मिलती हैं इसलिए लड़ाई झगड़े हैं कम्युनिज्म का सोच कहां से है क्या आप एक संवेदना हो खाली मानो क्या है एक शरीर है यह मान्यता है उसमें और उसमें यदि सबको बराबर सुविधा मिलेगी तो लोग गुस्सा करेंगे आवेश करेंगे इसलिए क्या करो सबको सुविधाएं बराबर रूप से दो है ना ये आया था लेनिन के थाट उस पर मार्क्स ने काम किया और वो पूरा एक देश आपके सामने खड़ा हुआ जहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया सबके घर एक जैसे सबके गाड़ी एक जैसी सबको खाना एक जैसा सबको कपड़ा एक जैसा और पूरा देश कोलेप्स कर गया क्योंकि सुविधा सुख नहीं है तो सुविधाओं के आधार पर यदि हम काम करेंगे तो हमारे सामने उदाहरण आ चुका है वो चलने वाला नहीं है इसीलिए यहाँ पर भी कोई देखे सबके घर एक जैसे होना चाहिए नहीं आना चाहिए सबको खाना एक जैसा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए जो बढ़िया हो सबको मिलना चाहिए कौन सी सुविधा में समानता की बात नहीं कर रहे हम वो समाधान है तभी तो बताया परंपरा कैसे बनेगी शिक्षा से तो ये समाजवाद जैसा साउंड करे तो आप थोड़ा अलर्ट हो जाना समाजवाद नहीं है वहां पर समाज को कैसे हम इकट्ठा करेंगे सुविधाओं के माध्यम से इकट्ठा करेंगे ये सोचा हुआ था और सुविधा से कोई समाज आज तक बनी नहीं सकता बनेगा तो संबंध पूर्वक बनता है तो काम करने की जीने की इच्छा संबंधपूर्वक है और रशिया में क्या हो गया किसको काम करने की इच्छा नहीं खाना तो मिल ही रहा है सबको काम करो ना करो सबको बराबर खाना मिलेगा कौन काम करेगा गुप्ता जी उससे काम नहीं चलेगा कि आप सबको जमीन बांट दो सबको घर बांट दो वो सब करके देख ले कुछ नहीं होता उससे है ना क्योंकि आदमी स... आदमी सिर्फ सुविधा नहीं है उसको जीने का एक लक्ष्य चाहिए प्रयोजन चाहिए उत्साह चाहिए उमंग चाहिए विश्वास चाहिए से आती है समझ से और कैसे जीने में आती है संबंधपूर्वक तो आदमी संबंधपूर्वक चलता है यदि आपके आपको ध्यान आता है कि मेरे बच्चे को मेरे को दूध पिलाना है तो आप उठते हो खड़े होते हो उसको अच्छी शिक्षा देना है तो आप भिड़ते हो उसके लिए है ना संबंध में अगर जागृति नहीं है सबको मिलेगा या रोटी पानी तो रोटी पानी के सहारे हम काम नहीं कर पाएंगे वो पूरा देश अपने सामने कोलप्स हो गया और जिस लेनी मार्क्स की मूर्तियाँ वो लगाते थे जगह जगह चौराहे पर निकाल निकाल के सब उन्होंने नालियों में फेंक दी और बोला इसके कारण हमारा देश दो साल पीछे चला गया रशिया यूएसएसआर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत है ना रिपब्लिकन जो था वो खत्म हो गया तो वो वापस हुआ गुरबा चौफ के जमाने में उन्होंने बोला कि भैया सब खत्म करो जी अभी ये सब नहीं हो सकता वापस एक नॉर्मल होके जियो तो ये समझ में आ जाए कि ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं है ना सुविधाएं यहाँ पर सेंटर में नहीं वहाँ पर सुविधा सेंटर में है पे न्याय का मतलब संबंध सापेक्ष वहाँ न्याय का मतलब क्या है सुविधा सापेक्ष भैया हाँ जी ऐसा बोल सकते हैं कि ये कम्प्लीट स्टेटमेंट होगा क्या रोटी कपड़ा मकान और संबंध उल्टा कर दीजिए हाँ। संबंध रोटी कपड़ा मकान पहले संबंध जैसे माँ बेटे के बीच में संबंध होता है तो रोटी कपड़ा मकान पहले होता है माँ के मन में या पहले संबंध होता है संबंध फिर रोटी कपड़े की बात होती है फिर अपनी रोटी देकर भी आदमी खुशी रहता है अभी हम क्या मानते हैं कि अपने हिस्से की रोटी पाकर हम सुखी होंगे संबंध पूर्वक बंटवारा कर लो ऐसा हम मानते हैं बंटवारे से नहीं सुखी हो रहे हैं यहाँ पूरा का पूरा देने की बात हो रही है अभी जो सुविधा वाला मामला है वो कंट्रीब्यूटरी मॉडल है कई लोग यहाँ आके बोलते हैं सर हम यहाँ आ जाएंगे तो हमको क्या कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा मैं बोला कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूटरी मॉडल ही नहीं है ये संबंध कॉन्ट्रीब्यूटरी मॉडल होता क्या संबंध कॉन्ट्रीब्यूटरी मॉडल होता है क्या जैसे पति पत्नी संबंध हो जाए और पत्नी बोले कि देखो मैं तुम्हारे साथ 50 परसेंट की पत्नी हूं और 50 परसेंट में फ्री हूं ऐसा हो सकता है क्या या पति बोले ऐसा तो कंट्रीब्यूटरी मॉडल नहीं हो सकता ना संबंध एक रिलेशन बेस्ड मॉडल है उसमें इन्वॉल्वमेंट मॉडल होता है क्या होता है ये इन्वॉल्वमेंट मॉडल इन्वॉल्वमेंट कितना होता है या तो होता है या नहीं होता है तो जब भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो पूरा ही होगा और नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो अभी तक हम क्या सोचे हैं कि कॉन्ट्रीब्यूट कर देंगे और हमारा काम हो जाए कॉन्ट्रीब्यूशन में हमेशा लेने की चाहत है लेने की चाहत से दिया माँ माँ अपने बच्चों को पालती है तो कॉन्ट्रीब्यूट करती क्या माँ अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व होती है तभी खुश रहती है कब तक दो तीन साल तक बा, बाद में बच्चों की स्थिति इसलिए चेंज हो जाती है क्योंकि माँ उससे अधिक के लिए जागृत नहीं रहती है माँ को सिर्फ है ना दूध पिलाना आना निलाना धुलाना तक आता है वहाँ तक वो इन्वॉल्व रहती है बच्चे की आवश्यकता उससे अधिक है ये तो कह रहे हैं बच्चा खाली वो रोटी कपड़ा मकान में नहीं उलझना चाहता उसको चीजें समझनी हैं जिंदगी में क्या है देखना है अपनी उपयोगिता को पहचानना है उसके बारे में माँ कम पड़ जाती है तो धीरे से माँ से निकल लेता है निकलते निकलते कहाँ पहुँचता कहीं भी नहीं मिलता है तो आखिर में मन मानी की गोदी में आके बैठ जाता है अब तो मैं टाइगर हूँ क्रूर हो जाता है ना ये बात अपने को ठीक से समझ में आना चाहिए आगे ही समझ में ये वाली बात भैया स्वभाव को लेके प्रश्न था संगठन है तो विघटन है हाँ सारक है तो मारक भी है जी क्रूर है अक्रूर है हाँ तो यहाँ खाली हम धीरता वीरता उदारता है? है? धीरता है तो वीरता है और वीरता है तो उदारता है एक साथ तीन दे रहे फिर भी आप नाराज हो रहे धीरता के साथ वीरता रहते ही है क्रूर को देखना उसके साथ में क्या क्रूर है है ना तो नहीं होना चाहिए ठीक नहीं, नहीं, रहा रहा तो हो नहीं लगता क्योंकि यहाँ तक तो ठीक लग रहा है ना आपको यहाँ तक लाल निशान तक नहीं उसमें कुछ दीनता है तो उसके साथ कुछ उसका वो भी होना चाहिए अच्छा भी होना चाहिए ना यहाँ तक ठीक लग रहा है क्योंकि यहाँ तक आपने देखा है इसलिए आपको ठीक लग रहा है आपने देखा नहीं है तो आपको ठीक लगने वाला है नहीं अपना आइडेंटि कार्ड इसी में कैसे बनेगा लेकिन ये ठीक नहीं है ऐसा मानना ठीक नहीं तो है वो देखे ना क्रूर आपने कहा क्रूर है अक्रूर है तो दो क्यों है अक्रूर वो एक बैलेंस बना रहा है सुनो तो एक जानवर अगर दूसरे जानवर को खा रहा है तो एक बैलेंस बना रहा है हाँ, तो मानव में बैलेंसिंग धीरता विधि से होती है संबंध की समझ से ही मानव में बैलेंसिंग होती है ये नहीं कि कुछ ये रहेंगे और कुछ ये रहेंगे तो बैलेंसिंग होगी ऐसा नहीं कर रहे हैं मानव में बैलेंसिंग संबंध पूर्वक ही हो सकती है हम अभी भाई भीत हैं डर रहे हैं एक दूसरे से तो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है हमारी जनसंख्या बढ़ने का कारण एक तो एक तो ये है कि हम डरे हुए हैं हिंदू की संख्या बढ़ना जरूरी मुस्लिम की बढ़ना जरूरी है ना एक तो उसलिए हो रही है दूसरा हमारे को जीने का प्रयोजन समझ में नहीं आ रहा तो हो रही दोनों कारण से हो रही है तो संतुलन कहाँ से आया संबंध में तृप्ति होते से संतुलन आ गया मानव का डायमेंशन अलग है मानव निगेटिव चीज़ों से संतुलित नहीं हो सकता अपन क्या सोच रहे हैं वो जड़ में तो ये सब जड़ इकाइयाँ हैं है ना जड़ प्रकृति है वो चैतन्य प्रकृति मानव है है ना तो अगर देखेंगे तो जीव में जीव में जीवन होते हुए भी, भी वो जीवन प्रभावी नहीं है शरीर प्रभावी है तो वहाँ तक जड़ है तो वहाँ प्लस माइनस वाली जो बात है ना वो चल रही है तो आप ऐसा ठीक से पहचान रहे हो लेकिन मानव में जो संतुष्टि है या संतुलन है वो न्यायपूर्वक ही है जब तक आप ये बताओ कितने धरती पे कितने युद्ध हो चुके अब तक और कितने हो जाएं तो संतुलन हो जाएगा कभी भी नहीं सकता कभी भी संतुलन का बिंदु पहचानने जाएंगे तो धरती पर आदमी जब आदमी के साथ संबंध पूर्वक जीने की योग्यता से संपन्न होगा और वो योग्यता को शिक्षा विधि से परंपरा में लाया जाएगा उसी से आखिर में जाकर मानव मानव में संतुलन की बात आ सकती है मानव कल्पनाशील है मानव न्याय याचक है बार, बार बार बताया मानव क्या चीज है न्याय का याचक है तो न्याय न्याय की पूर्ति से ही संतुलन जो जिसका याचक है उसको वो मिलने से संतुष्टि होगी ना तो बालक जन्म से न्याय का याचक सत्य का सत्य सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक योग्यता नहीं है और सत्य बोलता है सत्य को जानता नहीं है ये तीन बातें हैं बालक के साथ तो उसकी पूर्ति हो जाएगी तो संतुलन हो जाएगा तो मानव में पूर्ति है न्यायपूर्वक ही धीरता है और के साथ वीरता है धीरता क्या चीज़ है मेरे को न्यायपूर्वक जीने में दृढ़ता आ गई दृढ़ता आगे मतलब मैंने मनमानी किया कसम खाली वो नहीं न्याय मुझे समझ में आ गया तन मन धन को कैसे उपयोग करना है मुझे समझ में आ गया लक्ष्य क्या है दिशा क्या है कार्यक्रम ये मुझे समझ में आ गया और उस लक्ष्य दिशा कार्यक्रम में मैं तन मन धन को लगाता हूँ उसको कह रहे हैं सही जीना उसी को कह रहे हैं न्यायपूर्वक जीना उसमें क्या चीज़ होती है संबंध को ठीक ठीक पहचानते हैं धरती के साथ मानव के साथ और उसका ठीक ठीक निर्वाह करते हैं इसमें मैं कमिटेड हो गया ये कमिटमेंट ऐसा नहीं कि पानी ले लिया खाता हो उससे नहीं होता ये समझने से ही होता है तो मैं धीर हो गया अब अपने में धीरता आ गई कि भी जो भी होगा न्यायपूर्वक ही होने वाला है इसमें कोई ऊपर नीचे होने की जगह नहीं है अब वीरता क्या है दूसरों को भी न्याय उपलब्ध हो यदि मुझे समझ में आया तो दूसरों को भी समझ में आए तो दूसरों को कैसे समझ में आए उसके लिए समुचित प्रयास करना हाफ हार्टेडली नहीं करता अब आदमी जो वीरता होगी वो समुचित प्रयास करेंगे कि कैसे आपको और बाकी लोगों को भी जैसे भी जो भी करना पड़े उसके लिए समुचित प्रयास करेंगे वीरता उसका नाम वीरता है प्रयासों में कोई कमी नहीं है ठीक जैसे आज हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं कितना भी विपरीत परिस्थिति हो दुनिया में इधर उधर पर सरकार में लेकिन अब हमको हर तरीके से प्रयास करना है हर एक दिशा कोलकोण से प्रयास करना है कि आप तक ये बात पहुंचे मानव जाति को समझ में आए कि न्याय क्या चीज है ये वीरता की बात है उदारता ये जो न्यायपूर्वक जीना है वीरता पूर्वक जीना है पूर्वक जीना है उसके लिए तन मन धन को प्रसन्नता पूर्वक अर्पण और समर्पण कर सके इसका नाम उदारता है चंदा नहीं है यहाँ पे चंदा धंधा कोई कार्यक्रम नहीं है हा ठीक बात है ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये सब इसी के लिए है तो इसकी कड़ी में ये पूरे होते दिखते हैं हमको यहां पर यह कंप्लीस जैसा फीलिंग आने लगता है कि कुछ बात पूरी हो रही है एंडलेस नहीं है कोई चीज़ तो ये समझ में आ गया धीरता वीरता उदारता पकड़ में आए ये बात ये आदमी की क्रिया क्या है अब एक्टिवली क्रिया उसके क्या हो गई, समझना और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है पीछे पीछे है प्रोमिनेंट ये है ठीक है और इसके लिए सुख क्या है कोई दूसरा सुखी नहीं करेगा ना पैसा करेगा ना भगवान करेगा मेरी समझदारी से मैं सुखी होगा तो समाधान ही सुख है और समाधान को कैसे परम्परा में ले जा सकते बन सकती है परम्परा उसकी शिक्षा विधि से हाँ जी कोई पूछ रहे तो भैया अब तक तो आइडियलिस्टिक ही था अब तक आइडियलिस्टिक क्यों था कि मानव और मानव जाति के बीच में संबंध की पहचान ही नहीं हुई तो अब तक न्याय निर्णय के रूप में होते रहे यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है इनका अब तक जितना भी न्याय के बारे में बात हुई वो डिसीजन हुए न्याय नहीं हुआ और डिसीजन के बेसिस क्या था प्रिय हित लाभ किसका किसका नुकसान हो गया किसका किस फायदा हो गया उसमें गए उसमें जो कोई भी निर्णय होता था न्याय नहीं होता था निर्णय होता था वो वो दोनों को स्वीकार नहीं था एक उसमें लालच के वश जुड़ता है और दूसरा पक्ष उसमें डर के वश जुड़ता है इसलिए वो न्याय नहीं था इसलिए न्याय की सारी कल्पनाएं कोरी कल्पना रही और न्याय इमेजनरी रहा हमेशा तो बड़े बड़े न्याय न्यायाधीश लोग अभी इससे जुड़ ही रहे सुन रहे हैं और वो बोलते हैं कि हम तो कभी न्याय को समझे ही नहीं और हम तो डिसीजन कर रहे हैं जो भी सुना कि किसने किसके साथ बुरा किया नुकसान किसका गया गुल मिला के उतनी बात है और उतने को करते रहते हैं तो मनुष्य को नहीं समझे थे इसीलिए मनुष्य और मनुष्य के बीच में संबंध समझ में नहीं आया इसलिए न्याय सिर्फ कल्पनाओं में रह गया तब तो क्या हो गया तब तो ये सब परिभाषा उल्टी हो गई थी धीरता को कैसे मानते थे हम अन्याय को सहना बराबर धीरता मानते रहे यहां पर धीरता क्या है मैं न्यायपूर्वक ही जीऊंगा आप कुछ करना करो अब ये एक, एक स्टेप अलग चला गया पहले क्या था अन्याय को साइन करो धीरेज रखो भाई वीरता क्या थी वो वीरता थी या क्रूरता थी अब क्रूरता को हम वीरता बोलते रहे खूब लड़ी काय का लड़ी भाई इतना प्रॉपर्टी के लिए ठीक है ना यही बात हुई ना तो ये समझ में आया कि जब तक प्रॉपर्टी के लिए लड़ेंगे तो लड़ना ही पड़ेगा तो यह समझ में आया वो वीरता नहीं أي, और क्रूरता ही है तो क्यों हो गया ये डिफरेंस क्या हो एक गया एकदम बदल कैसे गया मानव का इस बीच में क्या हो गया विधिवत विस्तृत अध्ययन हो गया तो मानव समझ में आया तो मानव का सम्बन्ध समझ में आया संबंध समझ में आया तो मूल्य समझ में आ गया मूल्य समझ में आ गया तो निर्वाह हो गया निर्वाह हो गया तो न्याय हो गया मूल्य समझ में नहीं आया तो निर्वाण ही हो पाएगा तो न्याय नहीं हो पाया उसका कारण देखेंगे तो मानव समझ में नहीं है बालक की समझ में नहीं है उसको चाहिए क्या ये आज देखो यहाँ पर आप जितने बच्चे देख रहे हो अभी हम ये नहीं करेंगे कि अंतिम बिंदु पे पहुँच गए लेकिन जहाँ तक भी पहुँचे हैं उसमें आप देखो इतनी बड़ी टीम आज इस इस इस जगह पर जहाँ बैठे हो बीस बाईस बच्चे यदि बीस साल के अराउंड वाले हैं और यदि यहाँ टिके हुए हैं और यदि यहाँ पर मन लगा रहे हैं तो कोई ना कोई तो उनको तरप्ती होती होगी न्याय की कि नहीं होती होगी या हमारे आश्वासन से टिके होंगे खाली क्या लगता है आपको एक छोटा सा इंडिकेशन है यदि उनकी उनकी उस उम्र की आवश्यकता जो है उनको जो चाहिए खुराक शरीर की नहीं मन की यदि मन की खुराक मिलती रहेगी तो वो रहेंगे और मन की खुराक नहीं, नहीं मिलेगी तो आदमी इतना भागता है इतना भागता है क्या घर क्या बाहर क्या देश क्या दुनिया क्या हिंदुस्तान क्या पाकिस्तान और पूरा धरती को धरती छोटी पड़ जाती है उसकी पूरी धरती छोटी पड़ गई भाई तो मानव पूरा विचार पूंज और विचार में समाधान नहीं होगा तो वो तो भन बना घूमता फिर गया वहां तो ये हमको समझ में आ जाए कि न्याय हो सकता है प्रोवाइडेड किसी एक को तो न्याय समझ में आए तो ये अनुसंधान की क्या देन हुई नागराज जी को न्याय समझ में आया और वो बोले मैं प्रमाणित आदमी हूँ मैं न्यायपूर्वक जीता हूँ हमारे को पहले समझ में नहीं आया कि कैसे जीते हैं जंगल में बैठ गया अमरकंटा को न्यायपूर्वक तो कई साल तो उसमें लग गए ये न्यायपूर्वक बोलते हैं तो या तो मानो सच या नहीं मानो मानो तो मैं दिखता नहीं कि क्या जीते हैं तो काफी अध्ययन करने से कोई चीज पकड़ में कि किसको न्याय कर रहे हैं कैसे जिया जाता है है ना और उसी को जितना समझ में आया उतने के लिए अभी साथ में काम कर रहे हैं ये ठीक है, है? हाँ हाँ हाँ देखिए ऐसा है शुरुआत तो किसी एक आदमी से होगी या कभी सबके साथ एक साथ शुरू होगी मोबाइल पहले एक बना कार पहले एक बनी कि सब पहले कार बन गई सबके हाथ में आ गए तब हम बोलेंगे कार बनी क्या बोलते हैं तो प्रक्रिया तो शुरू किसी एक के साथ होगी एक के साथ शुरू होना ही पहली प्रक्रिया और फिर अनेकों तक पहुंचने की प्रक्रिया और सबको स्वीकार होने की प्रक्रिया इस प्रकार से देखेंगे ना, तो यदि जिस प्रकार से हम अभी यहाँ जी रहे हैं और यदि ये जीना मानव जाति को स्वीकार हो जाता है तो बोलेंगे कि ये न्याय है और यदि मानव जाति को स्वीकार नहीं हुआ तो एक प्रकार का शगुफा है क्या है फिर एक प्रकार का हमारा क्या है ये शगुफा ख्याल है तो आपको क्यों बुलाया कि आप आके देखोगे भाई आपको ये स्वीकार होता है या नहीं होता तमाम प्रश्न उत्तर क्यों कर रहे हैं ताकि अपन ये बात कर सकें कि कोई लूप हो तो बताओ कोई लूप हो तो बता दो तो ये समझ में आता है कि अब ये वेरिफिकेशन का कार्यक्रम हो सकता है मेरे को तो तरपती हो गई मान लीजिए और हमारे साथ चार लोगों को और ये कोई अंतिम बिंदु हो गया ऐसा नहीं है लेकिन ये कुछ भी नहीं हुआ ऐसा भी नहीं है अब ये जितना हुआ इसका आगे वेरिफिकेशन उसकी वेरिफिकेशन के क्रम में अपन आगे आगे आगे चीजों को देख देखेंगे यदि ये, ये माना जाती को स्वीकार हो जाता है तो बोलेंगे माना जाती न्याय संपन्न हो गई यदि माना जाती को स्वीकार नहीं हुआ तो नागराज जी चले गए ऐसे हम लोग भी मरमुरा जाएंगे उसके बाद क्या होगा तो क्या न्याय की याचना खत्म हो जाएगी क्या मानव में न्याय की चाहत खत्म हो जाएगी नहीं होगी तो फिर से अनुसंधान करना पड़ेगा किसी को कोई अनुसंधान होगा यदि अनुसंधान हुआ यदि वो पूर्ण है तो इसका मतलब मानव जाति तक पहुँचेगा और यदि ये पूर्ण नहीं होगा तो नहीं पहुँचेगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये नहीं कि आदमी में न्याय की चाहत खत्म हो जाएगी और ये नहीं कि दोबारा से अनुसंधान कोई नहीं करेगा कोई ना कोई करेगा तब भी ऐसी प्रक्रिया गठित होगी कोई एक को समझ में आएगा अनेकों तक पहुँचेगा जब भी ये थ्रू एंड थ्रू हो गया थ्रू एंड थ्रू हो गया तो ये मान लिया जाएगा कि ये ये हो गया अभी कैसे इसको देखें मेरे को समझ में आया हमारे कई मित्रों को समझ में आया आपको ये ठीक लगता है या नहीं लगता है? पहला मुद्दा ये लगता है या नहीं लगता है लगता है तो एक घाट और आगे बढ़ गए अपन ठीक अभी और देखेंगे और और जो आने वाले लोग होंगे उनसे भी बात करेंगे फिर इतना ही नहीं कि वन टू वन बात ही करते रहेंगे ये भी नहीं ये कोई अप्रोच नहीं है इसकी आगे पूरा एक्शन प्लान है कि कैसे हम लोग एक गाँव बसा रहे हैं वो गाँव अपने आप में कैसे दो तीन चार साल में बसता है उसमें कैसे ये सब चीज़ों को ये जो न्याय जो अभी हम बोल रहे थे कि ये तो बहुत ही सूक्ष्म है और इसको तो हम दिखा नहीं पाएंगे जीने में ऐसा लगता था वो सारे न्याय को जीने में प्रमाणित किया जा सकता है और विद पेपर एंड पेंसिल यदि ऐसा हम कर पाते हैं तो दुनिया के लोग उस आके उसका, उसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करेंगे तो वो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कौन सी बड़ी चीज़ है तो आगे की योजना यही है कि जो ये जो गाँव हमारा बचता है इसके बाद दो तीन साल समय में चार साल में जो भी समय टाइम का कोई मुद्दा नहीं है अगर ये गांव हम सफल कर लेते हैं 200, मतलब 1000 लोगों के बीच में इससे जीने के मॉडल को तो आगे क्या होने वाला है आगे ये होने वाला है कि उसके एक साल बाद तक हम इसको एडवर्टाइज करेंगे क्या करेंगे पूरी दुनिया में इसको हम लोग क्या करने वाले हैं मल्टी सोशल मीडिया सब ले जाके उसमें एडवर्टाइजमेंट कर देंगे और उसमें जितने भी आप लोग एक्सपर्ट हो सबका सहयोग लेंगे किस प्रकार से ये कम से कम शब्द में एडवर्टाइज़ हो एडवर्टाइज होने लो। के बाद क्या हो गया ऐसे बहुत सारे लोग हैं पूरी दुनिया में जो ऐसे हजारों की संख्या में बिना इस कंप्लीट विचार के सिर्फ चाहत के सहारे जीने के लिए बात काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग कर हिंदुस्तान में ऐसे कितने ग्रुप है जिनको मैं जानता हूं उनके पास एक कम्प्लीट था तो वो खाली अच्छी चाहत प्रकृति के साथ अच्छी चाहत के लिए इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं लेकिन थॉट के अभाव में स्ट्रगल कर रहे हैं ये बात समझ में मारी अभी यदि उनको हम उनको हम यदि एडवाइस करते हैं तो वो बोलते हैं देखो आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो हम तो आपसे ज़्यादा काम कर रहे हैं तो वो हमारी बात सुनते नहीं अभी ठीक लेकिन हमको पता है कि उनका प्रॉब्लम क्या है ठीक यदि हम ऐसा कुछ कर पाते हैं तो उनके साथ डायलॉग हो ही सकता है डायलॉग होने के बाद अगर एक गाँव बचता है तो ये यकीन मानिए कि एक साल के अंदर उसके एक साल के अंदर ऐसे सौ गांव बसने वाले हैं पूरे वर्ल्ड वाइड तो जो एक गांव को बसाने में इतना समय लगेगा है ना जो एक गांव को बसाने में इतना समय लगा अगले एक साल में सो गांव बसेंगे और ये सौ गांव बसेंगे पूरे विदेशों तक की बात हो रही है ग्लोब पे बात कर रहे हैं अपन ग्लोबल लेवल पर बात हो रही है जब ग्लोब में बसेंगे तो वापस हिंदुस्तान लौट के आएगा कि नहीं आएगा हिंदुस्तान में तो विदेशी चीज चलती है ना तो वहाँ से लौट के आएगा तो हमारे देश में कई हजारों गांव ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे जब ये तीसरे स्टेज में हम पहुँचेंगे उसके अगले एक साल में क्या होगा जब हजारों गांव होंगे तो हर माए हर बाबा अब यहाँ मांग करेंगे हमको ऐसे जीना और हमारे बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ है ना ऐसे जीने की बात आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे अपन और उसका पूरा प्रोग्राम बना कर रखा है उसको विस्तार से बताएंगे क्या अमेंडमेंट कराना है क्या लिखवाना है वो सब लिखवा लेंगे अपन जनता मांग करेगी तो सरकारें तो बदलती रहती हैं संविधान में अमेंडमेंट होने के बाद यहाँ पर हज़ारों लाखों गांव ऐसे बनेंगे और उसके बाद अगले एक साल में एजुकेशन में चला जाएगा बच्चों को सब जगह पढ़ाना शुरू हो जाएगा अगर ऐसा करते हो तो 8-10 साल में हम कहीं से कहीं पहुँच सकते हैं 8-10 साल में कहीं से कहीं पहुँच सकते हैं प्रोवाइडेड आपको ये बात समझ में आ जाए और आपको नहीं आप दो लोगों को देखते रहे तो होगी कहानी आगे चलेगी अब छः महीने शिविर और हमको आगे लेना पड़ेगा ना तो इस प्रकार से जड़ने वाली बात है ये एकदम ऐसा नहीं है कि नेकी कर दरिया में डाल हम बैठे हैं काम कर रहे हैं जी हो रहा है जी एक झाड़ के नीचे हम पानी डाल रहे हैं जी हो रहा है जी चीटी को खाना खिला रहे वैसा काम नहीं है ये ये काम एकदम एक्शन प्लान के साथ यदि समाधान नाम की कोई चीज़ वास्तविकता है यदि किसी एक आदमी का अनुसंधान होता है तो उसका भी कोई नियम है और उस आदमी से दूसरे आदमी को समझ में आता है उसका भी नियम है और उसके बाद कैसे ये लोकव्यापीकरण होगा उसका भी विधिवत नियम है वो नियम हमको समझ में आ गया है उसी कड़ी में अपन काम कर रहे हैं उसके लिए जो कुछ भी एक लैब टेस्टिंग होनी थी लैब टेस्टिंग तो ये जो एमसीबी के क्या है ये एक प्रकार का लैब है इसमें लैब टेस्टिंग हो गया और कुछ परिणाम हमारे हाथ में आ गए क्या परिणाम हाथ में आ गए कि आज कैसे भी लोग हों आज उनके मन में कितना भी धन के प्रति जो संकुचन था थोड़ी सी बात करने के बाद थोड़ा जीने के बाद थोड़ा भरोसा बनने के बाद उनमें उनका जो भय था या पैसे से आश्वस्ति का जो मामला था वो धीरे धीरे ढीला होना शुरू हो गया श्रम के प्रति स्वीकृति हो गया अभी सभी लोग श्रम के प्रति यहाँ पर स्वीकृति कर लिए ठीक उत्पादक होने लगे अब सोचने लगे हम क्या काम कर सकते हैं क्या बना सकते हैं ठीक दूसरे का पैसे की तरफ देखना बंद कर दिए एकदम उधर देखते ही नहीं है तीसरा जब भी कभी कोई दुर्घटना घटती यहाँ पर नहीं घटती ऐसा नहीं दुर्घटना का मतलब लोगों में लड़ाई नहीं होती ऐसा नहीं है कभी कभी हो जाती है जब भी ऐसा कुछ होता है तो दूसरों में गलती निकालने की जगह पर स्वयं में कोई कमी को ढूंढ लेते हैं और ढूंढ लेने के बाद उसका इलाज कर लेते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं इस प्रकार से उनकी भी जो इंडिविजुअल ग्रोथ है वो भी पूरी होती जा रही है ऐसे कुछ छोटे छोटे छोटे छोटे प्रमाण अपने पास आए लेब में तो लेब जैसे प्रमाण आते हैं लेकिन लेब टेस्ट में कोई चीज़ आती है तो आप सब विद्वान हो तो उसको कैसे आप मैग्नीफाई कर देते हो कि इसको अपन बढ़ा देते हैं तो कैसा होगा तो लैब टेस्ट में से जो चीज़ परिणाम आ गए उसको अपन ले जा रहे हैं जिगलू में जिगलू नाम की एक जगह आपने देखी यहाँ से 15 किलोमीटर अब वो भी देख ली जो परिस्थिति है इसके बाजू में ज़मीन चाहिए थी कायदे से तो नहीं मिली कोई बात नहीं जहाँ मिलेगी वहाँ शुरू किए तो जो क्लोजेस्ट मिली पंद्रह एकड़ पंद्रह किलोमीटर पर है जगह सोलह किलोमीटर पर वहाँ पर अभी कुछ ज़मीनें ली गई और जमीनें लेकर वहाँ पर अब ये जहाँ का जो सफलता है उसको वहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं असफलता तो नहीं कर रहे हैं या हमको प्रॉपर्टी कम पड़ रही थी और पैसा कम पड़ रहा था इसके लिए वो ले ली ऐसा नहीं है बल्कि इसलिए कि यहाँ जो कुछ भी सफलताएँ हमको मिली है ना और उन सफलताओं को अब आगे ले जाने के बाद हो सकता है कि हमारे साथ चलने वाले सबको सबको सफलता दिख भी रही हो या नहीं दिख रही पता नहीं लेकिन वो जुड़े ज़रूर हैं ठीक लेकिन मोटा मोटा आंकलन करने पर सबको ये समझ में आता है कि ये मोटी मोटी बातें जितनी मैंने बताई उतना यहाँ पर हो रहा है यहाँ जहाँ के जितने लोग हैं उनसे आप पूछ के देख सकते हैं यहाँ पीछे बैठे हैं कुछ भाई लोग हमारे नरेश भाई बैठे हैं और भी बैठे हैं उनसे आप पूछ के देख सकते हैं कि ये ये जो मैं कह रहा हूँ ये झूठ कह रहा हूं या ये मेरा गप्पा है यदि गप्पों के आधार पर हम इमेजिनेशन के आधार पर यदि आगे का प्रोग्राम ले जाएंगे तो चलने वाला तो नहीं है तो तीन मोटी मोटी सफलता चौथी मोटी सफलता क्या मिल गई कि अगली पीढ़ी हमारे साथ खड़ी होने शुरू हो गई अभी टिकी है कि नहीं तो पता चलेगा एक दो साल में लेकिन खड़ी तो होने लगी कुछ तो बात हुई अधिमूल्यन करने से फायदा नहीं है अवमूल्यन करने से फायदा नहीं है सही से मूल्यांकन करो तो सही मूल्यांकन करने पे ये समझ में आया कि इस प्रकार से कोई चीज बनी हुई आ जाओ भैया आ जाओ तो क्या निकल गया आया आ जाए आपका फीडबैक लेते हैं माइक देना भैया भैया को तो क्या समझ में आ गया कि जो काम अभी तक हो गया वो दोबारा नहीं करना है कोई सोचे ऐसा कैसा गांव हमको वापिस बचाना है गुप्ता जी बेकार बात कोई मतलब नहीं है ऐसा कैसा मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है इसकी अगली कड़ी में काम करेंगे क्या काम करेंगे तो जैसे हम यहाँ आए और अभी 35 परिवार भी कर ले और हम वहाँ देख रहे हैं कि हमको जिगलू बनाना है और आप 35 परिवार तक काम शुरू करोगे फायदा क्या हुआ हम 35 वाले कहाँ काम करें तो आप और हम सब मिलके वापस बिखर के थोड़ी काम करना है आप और हम सब को मिलके यूनाइट होकर काम करना है तो 35 करने में आपको दस साल जाएंगे और दस साल बाद आप यहाँ आके खड़े हो जहाँ खड़े हैं और हम जाना चाहते अगले गाँव पे तो आप क्यों नहीं अभी से अगले गाँव चलते हो ये तो बार बार नहीं तो क्या हो गया री व्हील वाला कार्यक्रम हो गया है ना तो अपने अहंकारों का तो करेंगे मेरे को तो कानपुर में करना है मेरे को तो नागपुर में करना है मैं तो वहीं पैदा हुआ वहीं मरूंगा तो हमारे को लक्ष्य और प्रयोजन कोई चीज हमको समझ में आई नहीं है लक्ष्य प्रयोजन समझ में आएगी तो क्या जगह और क्या नाम और कौन सा अपना और क्या पराया कुल मिला के काम होना है न्याय होना है या कोई अपनी जगह में न्याय होना है अपनी जगह तो कोई चीज नहीं होता ना अपनी पराई से मुक्त ही न्याय है तो इसको और आगे हम समझ सकते हैं जितने प्रश्नों के इस पर आप कर सकते हैं हाँ भाई हमारे जाना चाहते हैं तो कुछ बता के जाएं आ जाइए ऊपर आ जाइए एक जनरल एक फीडबैक आपका कैसा रहा क्या सोच के आए थे क्या सोच के जा रहे हो आगे की क्या योजना नाम पता सभी को नमस्कार सभी को नमस्कार मैं संजय जैन उड़ीसा बलांगीर से आया था और कल रात का फंक्शन जब ख़त्म हुआ यहाँ पे मेरे दोस्त रहते हैं आनंद शर्मा उनके पिताजी हमारे चाचा जी के साथ हम लोग निकल रहे थे तो उन्होंने अनायास ही ऐसे पूछ लिया अभी कैसे लग रहा है मैं बोला ये तो स्वर्ग है बोले तू ऐसा कैसे बोल रहा है मैं वही आदमी हूँ जो कि कैंप शुरू होने से पहले वाले दिन जब पूछा गया था तुम तो मैं बोला मैं यहाँ आया नहीं हूँ मैं लाया गया हूँ क्योंकि मेरा दोस्त मेरे को पिछले दो साल से फ़ोन कर कर के और मैसेज कर, कर कर के ज्ञान दे दे के बहुत परेशान करता है बोलता है कि यहाँ निरंतर सुख तीस परिवार एक साथ रहते हैं और पता नहीं ऐसे कितना कितना कहानी बोलता था तो मेरे को लगता था ये जस्ट इम्पॉसिबल है और ये कोई बावा आवा के चक्कर में पड़ गया है मैं जाता हूं उसको रेस्क्यू करके ले आऊंगा <laughs> और नहीं ऐसा मैं अभी बोलना मेरे ख्याल से जल्दी हुआ कि मैं सरेंडर हो गया एक्चुअली देखिए हो सकता है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने सब कुछ समझ लिया या मैंने बहुत कुछ समझ लिया या मैं सब कुछ जान गया या मेरे मैं पूरा परिवर्तन हो जाएगा या जैसे बताते हैं भी है कि हमको 180 डिग्री टर्न होना है तो शायद 180 डिग्री टर्न हो जाएगा मेरे सबको ऐसा अभी तक फीलिंग नहीं आया है बट मैंने ये देखा शब्दों में बया करना शायद मैं नहीं कर सकूँ मैं अपनी फीलिंग्स का बात शब्दों में बोलना चाहता हूँ कि मैंने ये देखा कि जो मैं सोच के आया था वो तो नहीं है बिल्कुल भी नहीं है और कुछ तो है जो ये सात दिन के सेशन में मैं देखा कि बहुत सारे जन बहुत कुछ समझ रहे हैं और मेरे को ये लगा कि शायद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ लेकिन अंदर एक फीलिंग्स आया कि कुछ तो है जो नहीं तो मेरे को लगता था कि कुछ दुनिया से फ्रस्ट्रेटेड लोग या रिटायर्ड लोग यहाँ आके कुछ जमा हुए हैं जो कि ऐसा देखने में बिल्कुल नहीं लगा मैं ओला सारा पढ़ाई छुड़ा देंगे बच्चों को गाय गौशाला में लगा दे रहे हैं ये सब बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं बस बट इन दौरान मैंने कुछ अलग ही पाया जो कि शब्दों में बयां करना डिफ़िकल्ट है और बाकी आगे का प्लानिंग ऐसा मेरा मन है कि अब बार जो मैं अकेले आया हूँ बीवी से ज़बरदस्ती करके आया हूँ कि वो बोलती थी आप मत जाओ बिल्कुल मत जाओ उसको उसको ऐसा लगता था कि ये आनंद तो गया अब इसके चक्कर में ये भी चला जाएगा तो क्या होगा एकदम फैक्ट बात बोलता हूँ भैया इसमें कहीं कोई मजाक नहीं है एकदम हकीकत है कि मेरी वाइफ यही सोचती थी मेरे को बिल्कुल आने के फेवर में नहीं थी और जी क्या बात और समझने के लिए आगे क्या योजना बनती है और समझने के लिए आगे क्या योजना बन रही है वही अभी ऐसा मन में विचार है कि नेक्स्ट बार पूरी फैमिली को लेके आए और इन्हीं दौरान इस शिविर के दौरान जब भी बात होता रहा कुछ कुछ जो समझा वो बताने का कोशिश करता रहा तो उन्होंने बोला कि ठीक है नेक्स्ट बार अगली बार सब साथ में चलेंगे तो नेक्स्ट दिसंबर में अगली बार पूरी फैमिली को लेके आने का विचार है भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आ, पूछना चाहता हूँ कि आ, आपको ट्विटर्स भी मिले मतलब जिनको रियलाइजेशन हुआ यहाँ आया और फिर अचानक कुछ महीनों बाद सालों बाद री रियलाइजेशन हुआ और वापस भाग गए मेरे से पूछ रहे ना ठीक है तो ठीक है संजय भैया बेस्ट ऑफ लक मुलाकात होती है जी बढ़िया भैया बढ़िया ठीक है भैया नमस्ते माइक दे जाना लेकर <laughs> <laughs> देखिए समझना होना और समझ वापस रीवाइंड हो जाना ऐसा होता नहीं है है ना ठीक से समझे नहीं रहते हैं और किसी न किसी परिस्थिति के दबाव में रहते ही हैं ठीक ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई चीज़ समझ में आ जाए धरती गोल थी और एक दिन अचानक चपटी लगने लगे ऐसा होता नहीं है है ना धरती गोल है हाँ किया लेकिन समझ में नहीं आया था गोल शब्द से समझ में नहीं आया है ना ऐसा हो सकता है और आदमी को पूरी स्वतंत्रता है यहाँ पर कोई एक न्याय का कार्यक्रम है और ये इस तरीके से हम देखते भी नहीं हैं इसको ठीक बल्कि ये देखा अभी तक ऐसा परिणाम आया भी नहीं है परिणाम क्या है कि एक दो परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं या जो बड़े लोग हैं वो इसके साथ अपने को उतना नहीं बदल पाए जितना वो चाहते थे अपने में उतना सुधार नहीं कर पाए लेकिन उनकी कामना थी कि उनके बच्चे इसमें जुड़े और वो अपने को सुधारें है ना तो ये देखने में आया कि जितने माँ बाप नहीं चल पा रहे हैं उससे अधिक उनके बच्चे चल रहे हैं ये परिणाम हमारे सामने आए अभी एक दो परिवार हैं वो किसी अपने पारिवारिक कारणों से कुछ उनको वापस जाना पड़ा है ना लेकिन उनके बच्चे यहाँ रह रहे हैं हमारे साथ और उनको उनकी सफलता है वो बोलते हैं हमारी सफलता है इस बात से है कि हमारे बच्चे जो हैं इस काम में लग पा रहे हैं समझ पा रहे हैं अपनी जिंदगी को पहचान रहे हैं और काफ़ी खुशहाली है उनको दुख्याली का कोई कार्यक्रम ही नहीं है बिल्कुल भी कोई कार्यक्रम नहीं कभी किसी का कुछ यहाँ पर लिया नहीं जा रहा है देने की बात है पूरा कार्यक्रम देने की जगह में ठीक है इसमें किसी ने कुछ पैसे यदि लगाए भी कभी कोई काम करते लगा भी लेते हैं हमारी तरफ से पहले से ही कि भैया कुछ लगे तो वापिस चले जाना पैसे भी वापिस ले जाना तो जिसको भी लगता है कि यहां भारी पड़ गया खर्चा पानी तो खर्चा भी अपना लेके वापिस जा सकता है काउंटर पर जाकर नंबर वापिस दे दो यार कोई दिक्कत नहीं तो यह समझ में आए क्या बात कही जा रही थी न्याय के बारे में बात हम करे थे तो मोटा मोटा अगर देखेंगे कि काफी आवाज मेरे को आ रही है आपको भी आ रही है ज्यादा है आवाज ठीक है ठीक है चलो तो ये समझ में आ जाए कि न्याय होने के बाद वापस अन्याय नहीं हो सकता आपको कोई चीज समझ में आ गई और वापस डिलीट हो गई ऐसा नहीं नहीं होता है तो पहले भी समझ में आई थी आपने हाथ पाव मारे होंगे बाद में भी समझ में नहीं आई ऐसा हो सकता है कि जैसे अभी एक बात कही गई सात दिन सात दिन के लिए बात कही गई थोड़ा कम कर दिया क्या इधर वाला मॉनीटर थोड़ा बढ़ा दी मॉनिटर खाली यह यहां से या वहां से बढ़ाइए तो सात दिन के लिए हमने कोशिश की समझने के लिए है ना और नहीं आ पाया समझ में ये हो सकता है लेकिन किसी को समझ में ना ऐसा होता है क्या तो कोई एक को नहीं समझ सकता उसकी कोई अपनी रिजर्वेशन हो सकती कोई मजबूरी हो सकती कोई दबाव हो सकता है किसी को अपने को अभी या अब किसी को गुजरात छोड़ना ही नहीं है तो क्या करेगा आदमी या अपने को उसको अपना गुजराती होना छोड़ना ही नहीं है या अपना हिंदू होना छोड़ना ही नहीं है क्योंकि हिंदू को हिंदू छोड़ना पड़ेगा मुस्लिम को मुस्लिम छोड़ना पड़ेगा छोड़ना पड़ेगा या कुछ पकड़ना पड़ेगा तो कुछ पकड़ेंगे तो ये छूटेगा छूटेगा है ना तो छोड़ने का दुख नहीं है पकड़ने का नहीं पकड़ पाया आदमी तो उसका मान है भाई कोई दबाव नहीं बनता है इसमें चलिए तो जहाँ तक ये बात हो रही थी कि अगले प्रयोग के बाद क्या होना जैसे हम लोग ये काम कर रहे हैं प्रयोग नहीं बोलना चाहिए जिगलू नाम की जो जगह हम काम कर रहे हैं तो इसमें दो सौ परिवार करीब करीब एक लोग पांच तरह की व्यवस्था होती है जिसकी हम लोग व्यवस्था की बात करना चाहते थे अभी समय कम है उसमें एक शिक्षा संस्कार एक व्यवस्था है उत्पादन कार्य एक व्यवस्था न्याय सुरक्षा एक व्यवस्था विनिमय और कोष ये एक व्यवस्था और स्वास्थ्य संयम ऐसी पांच व्यवस्था यदि हर जगह पे पूर्ण हो जाती है किसी भी जगह पर पूर्ण होती है तो वो जगह अपने आप में स्वतंत्र स्वराज्य जिसको हम कह सकते हैं मानवीय व्यवस्था होती है, है न तो ऐसी पांच पूरी व्यवस्थाओं को मूर्त रूप देने का काम वहां पर हम लोग करने वाले हैं उसका जो प्री रिक्विजेट यहां पर हो चुका है जैसे यहां पर अभी कोई भी काम होता है वो कोई मैनेजर यहां एक भी नहीं है हम लोग यहाँ जितना काम आप देखे आपने देखा होगा सात दिन में आपको कोई मैनेजर दिखाई दिया क्या कोई मैनेजी कोई मैनेजर दिखाई दिया तो अब ये सब किस प्रकार से काम चलते हैं उसके लिए क्या जरूरी चीजें हैं वो हम लोग यहाँ कर लिए पिछले कई साल में है ना कुछ सभाएं बन गई हर परिवार का एक प्रतिनिधि का चयन होता है इस पूरी प्रक्रिया में आगे समझेंगे तो हर परिवार में अपना एक एक एक जो समझदार आदमी की पहचान करनी होती है हर परिवार को अपने समझदार आदमी की पहचान करनी जब ये बात हमने यहाँ यहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ शुरू की कि भाई अपने अपने परिवार में एक श्रेष्ठ मानव की पहचान करो तो आपको जान आश्चर्य लगेगा यहाँ रहने वालों को भी तीन साल का समय लगा कितने साल का समय तीन वर्ष का समय लग गया वो पहचान ही नहीं कर पा रहे हम इतने डरे हुए हैं अपने लोगों से ऐसे कैसे मतलब मैं अपने घर में अपने से बेहतर आदमी की पहचान कैसे कर लूँ सबसे बेहतर तो मैं ही हूं तो ये भी नहीं है कि वो कोई खराब लोग हैं और ये भी नहीं है कि है ना आने भर से बदल गए उसकी एक प्रक्रिया होती है कई सारे लोग आए उनको अभी पकड़ में नहीं आया क्या काम हो रहा है अभी तक पकड़ में नहीं आ रहा स्ट्रगल ही कर रहे हो कि हो क्या रहा है यहाँ पे चल क्या रहा है हम आ कैसे गए ये होता ही है नहीं पकड़ में आ रहा काम है ना कोई पति को पकड़ में आया पत्नी को नहीं आया पत्नी को आया पति को पकड़ में नहीं आया कई तरह के केसेस हैं अगर आप अगली बार आओगे विकल्प फिर आपको अध्ययन कराएंगे कई तरह के पति को समझ में आ गया पत्नी फिर साथ, साथ आ गई पत्नी को समझ भी नहीं आया थोड़े दिन में समझ में आ गया जिसको एक दिन पहले नहीं आया वो एक साल बाद समझ में आया दो साल में समझ में आया उतने दिन तक लोग यहाँ बढ़िया संभालते भी रहते हैं उनको धीरे धीरेता बनाए रखते हैं तो इस विधि से अगर देखेंगे तो जादू नहीं है कि आप आगे उससे सब कुछ हो गया आना जाना कुछ नहीं है कुल मिला के समझना है और समझ के जीने की बात है और जब जीने जाते हो समझने जाते हो तो भी तो जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज आपको इंजीनियर बनना है तो कहां जाते हो आपको इंजीनियर बनना है कहां जाते हो है ना और आप इंजीनियर बन के गए, फिर इंजीनियरिंग को प्रमाणित करना हो तो कहा जाते हो कहा जाते हो आपको फैक्ट्री डालनी होगी तो उसके अनुकूल आप काम करोगे तो बात आने जाने की नहीं है बात हमको ये समझ में आ जाए कि हमको ऐसा होना है या नहीं होना है तो समझ में होगा तो समझने के लिए जाएंगे समझने के बाद हमको लगता है रॉकेट लॉन्च करना है तो क्या करेंगे समुद्र किनारे जहाँ जाके वहाँ से हैदराबाद में कहीं जा करते हैं ना रॉकेट लॉन्च अपन अपने घर की छत पर से तो नहीं करते हैं है ना नहीं मैं तो अपने घर की छत में से करूँगा जी इसका मतलब उसको समझ में नहीं आया कि ये रॉकेट क्या चीज़ है इसकी क्या उपयोगिता है और ये इसके लिए अनुकूल परिस्थिति क्या होगी है ना तो मेरे से मेरा देश छुटता नहीं है तो मैं छोड़ बेटा है अपना उसमें कोई आग्रह बनता नहीं ये बात समझ में आ गई आने जाने से कोई चीज नहीं है समझने और जीने से चीजें हैं। भैया जी हाँ जी जैसा कि यहाँ समझ में नहीं आता इतना जल्दी है? समझ में नहीं आता है जिसके कोई कोई की समझ में इतना जल्दी नहीं आता ठीक है तो उसको जब तक समझ नहीं आती तब तक रहना पड़ेगा तो क्या दिक्कत है और एक उमर है एक उम्र है वहां तक भी नहीं आई तो हमारे पे कोई लोड थोड़ी है जी प्रकृति में सबसे बड़े कार्यक्रम समझो तो भी मरना रहे और नहीं समझे तो भी मर रहे हैं जी बस यही समझ के मरोगे तो खुशहाली पूर्वक मरोगे और और बिना समझे मरोगे तो खुद दुख्यालीपूर्वक मरोगे और लोग खुश होते रहेंगे ऐसा होता नहीं है चलिए आगे बढ़ाएं ये बात समझ में आ गई तब इसकी क्या प्रक्रिया बनी एक दिन में सब कुछ समझ में आता है क्या अभी और कुछ घंटे बचे तो सब पढ़ा दूँ आपको सब समझ में आ जाएगा एक दिन में अभी तक क्या हमको समझ में आया कि हाँ जी क्या समझ में आया ये ये दिशा हमको समझ में आया या नहीं आया हाँ या ना ये दिशा समझ में आ रहा है ये अच्छा है हा या ना आवाज नहीं है. आ रही है हा इसमें हमको आगे बढ़ना चाहिए हा या ना आ, पूरा चीज समझ में आ गया हा या ना आ, पूरा समझ में आ गया हा या ना अब हा बोलना शुरू किया तो पीले पड़े पूरा समझ में आया नहीं और समझना है हा या ना आ, और समझना है हाँ या ना? ना तो आगे क्या करोगे कितने लोग कितने लोग आगे समझना चाहते हैं हाथ उठाओ कितने लोग आगे समझना चाहते हैं करीब करीब सभी चाहते हैं ये बहुत ही बढ़िया सबके नाम नोट कर लेते हैं जमा करने के लिए यहां जगह नहीं है थी डरो मत अभी समझने के तीन स्टेजेस हमने रखे हैं एक परिचय शिविर एक परिचय शिविर में हमको मोटा मोटा क्या समझ में आता वो तो समझ लो परिचय में ये समझ में आता है कि हम किधर जा रहे थे और उधर जाके क्या उपलब्धि हो रही थी नहीं हो रही थी जाना किधर चाहिए अपने को है क्या उपलब्धि होगी ये मोटी मोटी गाइडलाइन अपने को यहाँ पर समझ में आई कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए विकल्प शिविर इसके बाद सात दिन का होता है जो कि आप लोगों के लिए प्लान किया गया है एक अगस्त से ठीक है ये बात तो एक अगस्त से वो शिविर होगा उसमें क्या होगा अब इधर की बात नहीं कर रहे हैं अब इधर की बात कर रहे हैं कि आपने को इधर चलना है तो अब इस ये रास्ता क्या है ये ये रास्ते को ठीक ठीक समझना है ना तो सात दिन ये सात दिन वो उसके बाद अब अगला शिविर है जिसको अब 20 बीस तारीख से अभी हम शुरू कर रहे हैं है ना उसमें शायद पैंसठ 70 लोग हैं कितने हैं तो उसमें क्या होगा अब ये जो रास्ते पे चलना है ये रास्ते पे एक सफल कैसे हो सकते हैं किन सिद्धांत पे मेरे कहने से नागराज जी कहने सफल हो गे? या कि कोई सिद्धांत है उन सिद्धांतों को ठीक से समझना और उसमें अपना भरोसा बनना समझने से भरोसा बनता है ना अभी तो भरोसा जगह खाली पूरा कब होगा जब चीजें ठीक ठीक अपने को समझ में आएगी तो इस विधि से चलते हैं तो ये कुल हो गया सात दिन है चौदह और तीस दिन का प्रोग्राम हुआ वो तीस दिन में क्या करते हैं सुबह दो घंटे का सत्र होता है और शाम को दो घंटे का होता है बाकी समय क्या होता है तो बाकी समय जो यहाँ के लाइफस्टाइल है उसमें आपको रहना होता है और बहुत अच्छे से अंदर झांकने का मौका मिलता है कि चल क्या रहा है यहाँ पे कोई हिडन कुछ तो नहीं चल रहा है तीस दिन का समय बहुत होता है किसी के घर में आप जाते हो दो तीन दिन में अंदर की कहानी निकाल के लिए आते हो लाते क्या के अंदर किसका किससे चक्कर चल रहा क्या लफड़ा क्या है तो तीस दिन तो बहुत बड़ा समय है तो तीस दिन का समय आपको मिलता था कि आप बहुत अच्छे से डिटेल ऑडिट भी करके देखो ये सब बंद है भैया मॉनिटर सारे बंद है हेलो इसमें आवाज नहीं आ रही किन्नी में भी कुछ करके रखा हुआ है आपने आज तो ये समझ में आया हाँ प्रक्रिया इतनी होती है कि भाई आप के साथ सुबह हमने चर्चा चालू की हाँ अभी कुछ किया आपने क्या सो रहे थे क्या तुम्हारे को भी नहीं आ रही है तो ये समझ में आ गया उसमें कि दो घंटे की एक क्लास हुई सुबह तो दो घंटे में बेसिक सिद्धांत क्या है जैसे ये मानव क्या है ये व्यापक क्या है ईश्वर है या नहीं है है तो किस प्रकार से उसको समझा जाए देखा जाए ये सब चीज़ों को तो ये पूरे सिद्धांत के कुछ बेसिक ये पूरी जहाँ से बात आ रही ना इसके कोर में कोई सिद्धांत वो कोर का सिद्धांत आपको शेयर किया जाता है एक तो ये बात होती है दूसरी बात क्या होती है है ना दूसरी बात होती है कि कैसे जिया जा रहा है कैसे यहां पर व्यवहार को हैंडल किया जा रहा है कैसे उत्पादन को हैंडल किया जा रहा है कैसे इतने लोग आए हैं तो सबकी तो मानसिकता भी पूरी तैयार नहीं है तो क्या मानसिकता तैयार करते समय भी हम लड़ेंगे झगड़ेंगे या सामाजिकता पूर्वक सुखपूर्वक जी सकते हैं आज यहाँ पर जितने एक लोग हैं कल मुझे नंबर मानू पड़ रहे तो एक लोग यदि हैं तो क्या सबकी मानसिकता बिल्कुल परफेक्ट हो गई है नहीं ये एक समझ की एक मुद्दा है यदि ये परफेक्ट मेरे को बैठता है तो हम एक लोग जिनकी समझ अभी एक जैसी नहीं भी है तो भी हम मिलके चल सकते हैं समझ को पूरा करने की तरफ ये बहुत महत्वपूर्ण की फैक्टर है इसको समझ लीजिए आप डरते इसीलिए हो कि लोगों की समझ एक नहीं होगी तो लड़ाई करेंगे हम ऐसा नहीं है सही के प्रस्ताव की रोशनी में यदि सारे कार्यक्रम को हम नियोजित करते हैं लड़ाई वड़ाई होने की कोई स्कोप है ही नहीं आज तक एक भी लड़ाई नहीं यहाँ पर नहीं हुई है ना यदि किसी के किसी पर्सनल कुछ हो भी गई तो वो आगे बिल्कुल बिना गठान बांधे कैसे उसको रिपेयर किया जा सकता है उसके लिए भी काम हम लोग करते है। कर हैं कर रहे थे तो दूसरा मुद्दा ये आया कि व्यवहार में कैसे हम साथ मिलकर चल सकते तीसरा मुद्दा आया कि क्या कि किस प्रकार से स्किल्स हमारी बढ़ें अभी तो किसी काम के नहीं हैं अभी किसी काम के हो कोई काम के नहीं खाने के काम के अपन तो कैसे हम उपयोगी हो जाए स्किल्स में वो भी सीखना है मिलता है तीस दिन में आपको कॉन्फिडेंस आता है यार इतने सारे काम कर लिए हमने है ना तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम इतना कठिन नहीं है श्रम श्रमपूर्वक जीना इतना कठिन नहीं है श्रम नहीं करना है ऐसा मानसिकता में जीना ज़्यादा कठिन है एक बार श्रम करने लगते हैं तो हमको लगता है वो तो आसान है उसमें क्या बड़ा चीज़ है एक तो वो हो गया स्किल्स आ गई ठीक फिर और भी जो चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स कैसे चल रहा है कैसे नेचुरल रिसोर्सेस मैनेज किए जा रहे हैं क्या हमारी योजनाएं कैसे हम आगे देख रहे हैं क्या रिलेशन कैसे होते हैं लोग कैसे अपने में एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं ये सब चीजें इसमें हो जाती फिर उससे क्या हो गया नागराजी जो दर्शनवाद शास्त्र लिखे हैं वो पूरी किताबें हैं तेरह किताबें वो सब भी आपको पढ़नी है श्रम को लेकर भ्रम है हाँ मजदूर श्रम मतलब मजदूर नहीं होता है मजदूर क्या चीज होता है मजदूर का मतलब ही हुआ पैसे के लिए दूसरे के निर्णय पर जीना बराबर मजदूरी मजदूरी क्या है पैसे के लिए दूसरों के निर्णय पर कार्य करना बराबर मजदूरी ठीक अभी अभी अभी आप क्या कर रहे हो अभी आप क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो यही कर रहे हो ना पैसे के लिए दूसरे के निर्णय पर काम करना ये मजदूरी तभी आप कर ही रहे हो मजदूरी बराबर मजबूरी ठीक है ना पैसे के लिए जीना हमारे लिए पर्याप्त है क्या नहीं है ना पर्याप्त ये समझ में आता है कि नहीं आता है? पैसे के लिए जीना हमारे लिए पर्याप्त है क्या नहीं है एक बार एक आदमी को मैं बता रहा था वो समझा ही नहीं यहाँ गाँव का आदमी था वो समझा ही नहीं तो हमने कहा चले काम कर तो क्या पैसे चाहिए कितने पैसे चाहिए बोले पाँच सौ रुपये रोज चाहिए काम काम कुछ भी करा लो हमने कहा ठीक है पाँच सौ रुपये लो क्या काम एक जगह उसको बता दी गड्ढा कर दो उसने गड्ढा कर दिया है ना जाने लगा तो हमने कहा अभी काम थोड़ा बचा क्या काम इसको वापिस भर दो क्यों नहीं तुमको क्या करना है यार पाँच लो गड्ढा खो दो, भर दो भर दिया कल सुबह काम हाँ आ जाना वापिस आ गया आप क्या करना है वो गड्ढा वापस खोदो तो क्यों खोदो तेरे तो को क्या करना पांच सौ रुपए की बात हुई ना अपनी पांच सौ रुपए फिर ले एडवांस ले ले चल है ना फिर गड्ढा खोदो फिर भरो कितने दिन करेगा आदमी तो तुरंत पता चलेगा कि हम पैसे के लिए हम जी नहीं सकते हैं हम अपने निर्णय पे जीना चाहते हैं अपनी बुद्धि लगाना चाहते हैं मैं तेरक बुद्धि लगाना क्या है? मतलब यार मेरे पैसे जा रहे हैं मेरा गड्ढा है, है मन, मैं हूं, भर दूसरा आपको पैसे चाहिए ना आप करोगे काम बोले किस पगले चक्कर में पड़ गया यार जबकि आप बोल कर रहे अपने कोई को मतलब नहीं अपने को तो पैसे से मतलब है ऐसा नहीं है अभी आप क्या कर रहे हो भैया जी Uh, एक सवाल था कि फैमिलीज विद इन फैमिलीज होने के चांसेस होते हैं या या आपका अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि फै, आपको फैमिली दिखाई दे रही है तो आपका माइक्रो मैनेजमेंट वहां आता है या हम तो मैनेजर है ही नहीं दुनिया में सबसे दुखी आदमी का नाम है ये काम ही नहीं करना आप लोग फैमिली विद इन फैमिली का मतलब क्या हो गया आ? तो फैमिली मिलकर बड़ी फैमिली बनता है जब भी फैमिली होगा तो वो मिलकर लार्जर फैमिली कैसे बनता है है ना इसका इसका डायरेक्शन पे पूरा काम हो रहा है ठीक जब फैमिली में से टूट के छोटी फैमिली बनता है इसका मतलब राहस की गति तो विश्व परिवार तक पहुंचने के लिए फैमिली प्लस फैमिली मिलकर लार्जर फैमिली वो, वो वो उसका डायरेक्शन क्या होगा कैसे हम आगे बढ़ेंगे उसी के लिए शिक्षा है ना तो ये काम होता है इस प्रकार से काम चलता है। तो जैसे 100 फैमिली मिलकर यदि यहां 30 फैमिली मिलके एक फैमिली बनता है ठीक तो उसमें एक्चुअली 30 फैमिली विलय हो गया विलय हो गया का मतलब नहीं कि उनकी फैमिली खत्म हो गया बल्कि उसमें लक्ष्य दिशा कार्यक्रम में एक हो गया ठीक तो ये नहीं कि यहां पर भीड़ जैसे रह रहे हैं कई लोग बोलते हैं क्या है कम्युनिटी लिविंग कम्युनिटी लिविंग का मतलब होता है व्हेन नो नो फैमिली फैमिली एंड नहीं है तो, मतलब? no तो किसमेंटी हाँ, यहां पर जो लिविंग का पैटर्न क्या है वो ब्लूप्रिंट नहीं रहेगा तो हम हमारे बीच में सब और पटांग सारे चालू हो जाएगा तो हर एक आदमी जैसे एक आदमी यहाँ ज्वाइन किया उसके हर एक आदमी के साथ यहाँ पर रिलेशन को आइडेंटिफाई कर दिया जाता है उसको एजुकेशन दिया जाता है उसका ताकि अब वो रिलेशनशिप और गाइड्स है ना यदि रिलेशनशिप के एंड टू एंड कनेक्ट नहीं करेंगे तो वहां पर कहीं कहीं कन्फ्यूजन और उस प्रकार की दिक्कतें आती रहती ये बात समझ में आएगा नॉट ए कम्युनिटी लिविंग एट ऑल इट इज फैमिली बेस्ड लिविंग मॉडल रिलेशनशिप बेस्ड फैमिली मॉडल कौन सा मॉडल रिलेशनशिप बेस्ड फैमिली मॉडल चलिए आगे बढ़ाए थोड़ा सा तो धीरता वीरता उदारता हो गया अब यहां से अपना सर्किट काम काम करना कम कर देगा क्योंकि अब इसके आगे भी दो आदमी हैं इसके आगे भी हैं क्योंकि विकास तो यहां भी होना है तो एक और आदमी है समझना जीना हो गया सीखना हो गया सिखाना हो गया तो समझने के आधार पर अब उसका काम क्या हो गया समझाने का उसमें समझाने की योग्यता आ गई उसका स्वभाव क्या है दया और कृपा उसका दृष्टि क्या है धर्म धर्म का मतलब होता है यहां पर लिख लीजिए बाद में समझ में आता रहेगा धर्म का मतलब व्यवस्था सापेक्ष इसका सुख क्या है इसका सुख क्या है है ना समाधान धन समृद्धि धन अभय धन सस्तित्व तो समाधान धन समृद्धि और धन अभय ये तीन बातें इसके लिए सुख का स्रोत बनी समाधान समृद्धि अभय के साथ इसका सुख है तो क्या चीज बनी परंपरा परंपरा इसकी है हा है किस आधार पर व्यवस्था इसकी परंपरा का आधार बना अब दया कृपा क्या है? यहां थोड़ा समझ लेते हैं दया क्या है देखिए जैसे यहां पर एक एक तरीके से प्रेजेंटेशन दिया क्या सभी मानव को एक समान रूप से समझ में आया हा या ना ना कि हर आदमी अपनी पात्रता के अनुसार उसको सुन पाता है समझ पाता है हर मानव में भ्रमित मानव में हर मानव में बच्चा पैदा होता है हर बालक में पात्रता अलग अलग रहती है या नहीं रहती है? पात्रता अलग अलग रहती है तो हर अभी दया का मतलब क्या उसका स्वभाव इतना जागृत हो गया विकसित स्वभाव कि जिसकी जितनी पात्रता है उसके अनुसार उसको समझा पाना तो पात्रता के अनुसार है ना समझाने की योग्यता इसको क्या कह रहे हैं दया दया क्या पात्रता के अनुसार समझा पाने की योग्यता जितना वो समझ सकता है जितनी उसकी पात्रता है उसके अनुसार कैसे है उसको समझाना इसका नाम है दया ये बात समझ में आया दया समझ में आ गया अभी आ गया कृपा अभी किसको हम दया कहते हैं भ्रमित मानो दया किसको कहता है कोई रो रहा है उसको देख के या कोई दुखी है किसी के पास कपड़ा नहीं है लता नहीं है तो उसको देखकर हमारे अंदर जो कुछ हुआ उसको हम बोल रहे दया वो दया है कि दीनता है वो दया नहीं है, वो क्या है किसी की मजबूरी को देखकर हमारे अंदर दुख हो जाना बराबर हमारे में भी दीनता की बात है वो दीनता की बात कृपा क्या चीज हुई पात्रता विकास करने में योग्यता पात्रता विकास करने की किसी मानव में किसी बालक में जो पात्रता है वो पात्रता को कैसे बढ़ा कर देना पात्रता को कैसे बढ़ाना ताकि पूरी बात उसको समझ में आ सके उसको कह रहे हैं कृपा अभी बहुत मोटी मोटी बातें हैं शायद कम समझ में आएगी आगे समझ में आ जाएगी तो ये जो व्यक्ति इसकी दृष्टि क्या है व्यवस्था सापेक्ष जैसे परिवार मूलक व्यवस्था प्रकृति में व्यवस्था अस्तित्व में व्यवस्था उस व्यवस्था के सापेक्ष में वो चीजों को देखता है जो भी कुछ करना है वो व्यवस्था के एंगल से करता है कि इससे व्यवस्था बनेगी या अव्यवस्था बनेगी और इसका सुख क्या है समाधान समृद्धि अभय इस प्रकार की बात बनी एक और मानव अभी इसमें भी एक और है ये चार वे पांचवा और है इसके बाद एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेने वाले हैं पांचवा मानव का क्या काम है भाई उसकी क्रिया क्या है है ना उसकी क्रिया है प्रमाण को प्रस्तुत करना स्वभाव क्या है उसका करुणा का स्वभाव है और उसकी दृष्टि क्या की है सत्य की दृष्टि है सत्य का मतलब होता है अस्तित्व सापेक्ष सत्य क्या चीज हुआ अस्तित्व सत्य है तो अस्तित्व के सापेक्ष चीजों को देखना ही हमारे में सत्य की दृष्टि है और इसका भी सुख है इसका सुख क्या है इसका सुख है समाधान समृद्धि अभ सस्तित्व ये पूरा का पूरा हो जाना है, ये हो गया प्लस इसमें अस्तित्व सअ अस्तित्व और जुड़ गया तो सअस्तित्व जुड़ गया तो इसकी परंपरा बनी किस आधार पर है ना प्रमाण के आधार पर परंपरा प्रमाण पूर्वक परंपरा यहां पर जाके परंपरा पूरी हो गई अब ये करुणा क्या है इसको समझ लेते हैं करुणा को देखेंगे तो करुणा को कह रहे हैं कि दया और कृपा दोनों योग्यता उसमें एक साथ आ गई मतलब मतलब क्या हुआ कि अयोग्य को योग्य बनाना अयोग्य को योग्य बनाना अपात्र को अपात्र को पात्र देना पात्र बनाना ठीक और बेसिकली अनुसंधान करना वो सब इसी का भाग है जैसे ना विचार है ना योग्यता है ना पात्रता है तो विचार भी देना पात्रता भी देना योग्यता भी देना ये जो स्वभाव बना है इसका नाम करुणा है अभी इसको ज्यादा विस्तार से नहीं समझते हैं क्योंकि अपने लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पाँच तरह के मानव हैं इन मानव का अपना नाम लिख देते हैं अपना अपना आइडेंटि कार्ड पर अपना नाम लिख लो इसको बोलते हैं पशु मानव इसको बोलते हैं राक्षस मानव इसको हम लोग कहते हैं मानव हमारे को ये ये ऐसा होते हुए भी, भी हम स्वीकार कर पा रहे हैं क्या अपने आप को नहीं कर पाएंगे और ऐसे हम नहीं भी हैं तो हमको स्वीकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप ऐसे माना हो क्या धीरता वीरता उदारता उदारतापूर्वक जीते हो क्या अभी नहीं फिर भी ऐसा जीना आपको स्वीकार है कि नहीं ठीक से समझे नहीं तो भी हाँ करते हो है ना ये ये जीते हो फिर भी इसको स्वीकार कर पा रहे हो क्या कोई बोले दूसरा कि तुम पशु मानो तो है? है तो आपको स्वीकार होता है खुशी होती नहीं होती यही इंडिकेशन है कि जो हम जी रहे हैं वो हमको स्वीकार नहीं है और कैसे हमको जीना है जो हमको स्वीकार जाए हमको पता नहीं है आज हमको पता चला हम सब धीरता वीरता उदारता, उदारतापूर्वक सुखी होते हैं यहां से काम करेंगे तो आगे आगे बढ़ेंगे इसको कह रहे हैं देव मानव तो मानव ही देवता बनता है देव मानव और मानव ही दिव्य मानव बनता है है ना इस प्रकार से ये मानव में फर्दर और प्रमोशन की संभावना है तो मानव देव मानव और दिव्य मानव के रूप में पांच तरह के मानव धरती पर पाए जाते हैं ऐसा नहीं होता कि रहते नहीं ये है।, है ना ज्यादातर संभावना ऊपर में ही है नीचे वालों में भी कोई ना कोई बात होती ही है ये ठीक है बात तो क्या समझ में आया इस पूरे प्रेजेंटेशन से हमको ये समझ में आया कि जब तक मेरा सुख बदलेगा नहीं एक साथ ही चीजें होंगी हमारा सुख बदले आ, समाधान हमारा सुख हुआ शिक्षा हमारे लिए कार्यक्रम बना न्याय हमारा जीने का तरीका बना तो धीरता वीरता स्वभाव आ ही जाने वाला है उसके लिए करना क्या है क्रिया हमको समझने में लगाना है अपने आप को समझने के लिए तैयार करना है चीज़ों को समझते हैं है ना जो काम चल रहा है वो करते रहना। मना नहीं करें कि बंद करिए कब तक जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक जो कर रहे हो करते रहो और करने के दबाव में समझ समझने करके रोको मत समझने के बाद क्या होगा समझने के बाद आप खुद तय कर पाओगे क्या करना है कैसे करना है कौन सा बेहतर तरीका होगा ठीक है ये बात इसको बहुत अच्छे से अपने को समझना चाहिए बदलने के लिए हम अगर बदलने की शुरुआत है तो समझ से है पहले हम कार्य व्यवहार बदलेंगे तो धंधा बदलने का प्रोग्राम नहीं है ये जीवन विद्या बनाम धंधा बदलो नहीं है है ना जीवन विद्या का मतलब है पहले आप चीज़ों को समझ लो समझ में आने के बाद आप अपने निर्णय से जो करोगे वो आपकी च्वाइस होगी उसमें कोई दबाव और जब आपकी च्वाइस होगी तो आपके परिवार वालों पर भी कोई दबाव नहीं है ये भी ध्यान दीजिए कोई आपका परिवार वाला आपको दुखी देखना नहीं चाहता है ये भी समझ लीजिए कोई परिवार वाला जैसे आप बोलते हो कि मेरा ऑफिस में मेरा बॉस बहुत ख़राब है आप रोज़ रोज़ बोलते हो तो घर वालों को उसका बॉस कैसा लगने लगता है कोई दिन घर आ जाए तो उसकी पिटाई ना करते दें वो है ना यदि आप बोलते हो कि मेरा बॉस बहुत ठीक है तो वो कैसा लगने लगता है उसको तो वो तो आपके एंगल से चीज़ों को देख रहे हैं तो आप जो भी कुछ काम कर रहे हो है ना लेकिन इतना ही कि उनको आप पे भरोसा नहीं है क्योंकि आप आलसी हो थोड़े कुछ ऐसे हो थोड़े कुछ वैसे हो तो लगता देखो फंस मच जाना तो इतनी सी बात है तो हमको ये नहीं करना है कि हमको धंधा बदलना है ये धंधा बदलने कार्यक्रम नहीं है समझ बदलेगा समझ बदलेगा तो सब कुछ बदलेगा बदलेगा भैया हम्म ये जो सर देव मानव और मानव के बीच में हाँ आपने एक समझाने का प्रयोजन रखा है अरे ये तो डेढ़ कितना बज गया समय अभी एक बजा मतलब तो ये घड़ी गड़बड़ है हाँ जी हाँ। तो एक समझाने का और एक प्रमाण का है थोड़ा हाँ सा मानव मानव में फोकस समझने का है और समझाने की योग्यता योग्यता इसमें नहीं है समझाने की देव में टीचर होने का मतलब कम से कम देव मानव होना है यदि देव मानव नहीं है तो फटीचर है वो हाँ ये सब व्यवस्था में काम करेंगे लेकिन आहरता की बात करेंगे ना जैसे हमसे कोई बोले हमारा हम समझाने को खड़े है यहाँ पर लेकिन हमको पता है कि अभी हमारे समझाने का अधिकार हमको नहीं है मेरे को मेरे से यदि पूछोगे तो हमारे को समझाने का अधिकार अभी नहीं है क्योंकि हम तो अपने में इसको प्रमाणित करना चाहते हैं है ना जब तक ये ये जब तक यहाँ नहीं पहुँचेगा तब तक ये शिक्षा में भी हम नहीं पहुँचा पाएंगे तो शिक्षा लेने का काम हो रहा है शिक्षा देने के कार्यक्रम में आने के लिए तो ये जरूरी है कि पहले हमारे को कोई प्रमाण या समाधान समृद्धि अभ्यता को हम प्रमाणित करेंगे उसके बाद ही मेरे को समझाने का अधिकार बनता है ये मेरे लिए अपने में स्पष्ट है, है ना? काम अभी भले हम अभी शिक्षा व्यवस्था को, तो को स्थापित करना देव मानव का काम है हाँ बिल्कुल बोल सकते हाँ बिल्कुल और तो दिव्य मानव का क्या है दिव्य मानव परम्परा को पूरा कर रहे हैं संविधानी व्यवस्था की स्थापना और उसको स्थापना करना उनका काम है हाँ बिल्कुल प्रमाणित करके बिल्कुल सही है ठीक है तो अभी एक बज गया आपके हिसाब से तो हम एक प्रेजेंटेशन और बज गया एक घंटे का और वो है अस्तित्व को लेकर जिसमें हम लोग बातें करेंगे ईश्वर क्या है आदमी कहाँ से है मैं क्या चीज है तो अभी कर लें सीक्वेंस में कर लें चलिए चलिए तो फटाफट करें आगे बढ़ाएं इसमें कर लेते हैं इसमें लाइने बहुत सारी बनी हुई अभी प्रश्नोत्तर को थोड़ी देर रोक देते हैं प्रश्नोत्तर को थोड़ा रोकते हैं और इसको पूरा कर लेते हैं और आधे घंटे प्रश्नोत्तर के ले लेंगे ढाई बजे खाना खिलाएंगे आपको चलेगा ठीक है और आप लोगों को भी कुछ लोग सुनना चाहते हैं तो वो भी फीडबैक भी होना है तो कुछ कुछ करते हैं देखिये जो हो जाए अभी ये ऐसे ऐसे चैप्टर को हम लोग जा रहे हैं थोड़ा तैयार होकर बैठ जाइए स्टैंड होकर आ जाइए इसके बाद आपको कोई प्रश्न का उत्तर रहेगा नहीं आपका सब उत्तर हो जाने वाले आखिरी आखिरी कार्यक्रम इसको बोल रहे हैं अस्तित्व एग्जिस्टेंस के बारे में बात हो रही है अस्तित्व के बारे में अब तक दो तरह की उदाहरणा है एक अवधारणा यह है कि अस्तित्व नाम की कोई चीज होती नहीं है ईश्वर ने क्रिएट कर दी और विज्ञान की अवधारणा है कि अस्तित्व नाम की कोई चीज निरंतर नहीं होती बिग बैंग थोड़ी सी हुई शुरू और वापस जाके खत्म हो जाएगी कहाँ पर है ना आपका वो ब्लैक होल में जाके सब खत्म हो जाएगा यहाँ पर नागराज जी को जो अनुसंधान में जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान में उनको अस्तित्व का ज्ञान हुआ क्या का ज्ञान हुआ और अस्तित्व को वो एक अलग नजरिए से देख पाए ठीक से समझ में आया तो जैसा है वैसा आपको बताते हैं अस्तित्व क्या चीज है अस्थि का मतलब होता है हे। और त्व का मतलब होता है व्यवस्था त्व का मतलब हमेशा मतलब होता है व्यवस्था तो अस्तित्व क्या है एक है क्या है एक व्यवस्था है अभी हम समझते हैं हे हे हिंदी का शब्द है तो हे का क्या मतलब होता है कोई बता सकता है हे का क्या मतलब हो है होता है इट एग्जिस्ट एग्जिस्ट का मतलब वो है का मतलब ना वो कभी बना और ना कभी खत्म होगा एक प्रश्न पहले खत्म हो गया आपका कब बना और कब तक चलेगा ये प्रश्न ही नहीं बनता अस्तित्व हम उन चीजों को समझ रहे हैं जो है ही है ना और वो बनने बने बन, बिगड़ने से मुक्त है तो हमारे मन में जो भ्रमित कल्पना में क्या आता है कोई चीज बनी है तो मिटने चाहिए है ना तो बनने बिगड़ने से जो मुक्त है उस फंडामेंटल चीज को हम पकड़ना चाहते हैं वो व्यवस्था के रूप में है घर बना तो घर मिटेगा जो चीज बनेगी वो मिटेगी तो घर बना तो घर मिटेगा घर कैसे बना ईट से ईट गाय से बनी और मिट्टी गाय से बनी वो परमाणु से परमाणु है अगर आप बेसिक में चले गए तो परमाणु नाम की कोई चीज है उसको बोल रहे हैं अस्तित्व के मूल चीजों को हम समझ रहे हैं तो अस्तित्व में है ना जो चीजें हैं और वो किस रूप में है एक व्यवस्था के रूप में है ये बात समझ में आ गई सवाल यहाँ से आ रहा है क्योंकि बनने बिगड़ने से कोई चीजों को देखने की आदत है जैसे पेड़ है हमारे सामने पेड़ बनता है एक बीज से पेड़ बना और हमारे सामने पेड़ मिटता है तो हमारी कल्पना में आ गया कि कोई भी चीज बनता है तो मिटता है अभी थोड़ा पीछे जाना चाहिए आग से देखने से ऐसा समझ में आता है थोड़ा पीछे जाओगे तो अगर पेड़ होता ही नहीं तो बनता कहाँ से पेड़ नाम की कोई अव्यवस्था नहीं होती तो पेड़ कभी बन सकता था ये बिजली नाम की कोई चीज नहीं होती तो कभी बिजली बना सकते थे अपन कोई चीज पहले है तो बाद में हम बना भी लेते हैं तोड़ भी लेते हैं जो कर लेते हैं फंडामेंटली ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती तो कोई भी चीज का बनना बिगड़ना भी, भी होता है लेकिन वो बनना बिगड़ना एक स्टेप के आगे जाके होता है ना उसके पीछे कोई ना कोई रॉ मेटेरियल चीज जैसे हम ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि भगवान ने ये सब बना दिया मान लेते हैं तो इसका मतलब भगवान था तो सब कुछ बनने के पहले क्या था भगवान था मान लिया सामान कहाँ से लाया भग, सामान कहाँ से लाया तो कोई सामान भी रहा होगा तो हम वो भगवान के बनाए भगवान नाम का मिस्त्री होगा छोड़ो उसको तो भगवान की बात नहीं करें कोई सामान पहले से था कि नहीं था है ना तो कुछ चीजें हैं उन फंडामेंटल चीजों को देखने की बात है। क्या चीजें हैं और किस व्यवस्था में है पहले समझते हैं क्या है क्या चीजें हैं कोई बता सकता है क्या क्या चीजें हैं सारा सामान है वो सामान क्या है वो सामान का मूल रूप क्या है परमाणु है ये सबको समझ में आ रहा है अस्तित्व को हम देख रहे हैं अस्तित्व में हवा है पानी है मट्टी है लोहा है सोना है पीतल है चांदी है ठीक है ना जितना ये सब ये इसको क्या कह रहे हैं सामान है ये ये क्या है ये सारा सामान किस चीज से बना ये सब कुछ समझ में आता है ये सारा सामान किस किस किस चीज से बना तो परमाणु एक प्रकार का क्या है सामान की एक मूल इकाई इसी को हम प्रकृति कहते हैं ये समझ में आता है कि नहीं आता है कोई कोई कठिन बात हो रही है हाजी भैया जी परमाणु का मतलब ये है कि कोई कोई भी सामान को आप तोड़ते जाओगे एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जो आंख से दिखता नहीं फिर भी सामान रहता है उसका नाम है परमाणु सबसे छोटी छोटी इकाई छोटा छोटा कण जो है वो परमाणु है ये समझ में आ गया ये सबको समझ में आता है तो एक सामान क्या है अस्तित्व में एक सामान क्या है प्रकृति है प्रकृति प्रकृति का बनी है तो परमाणु नाम की कोई चीज़ है या बनाई किसी ने वो है ही उसके बाद फिर कोई चीजें बनती रहती हैं और बिगड़ती रहती हैं फंडामेंटल प्रकृति है उसमें क्या चीज है परमाणु ये समझ में आ गया दूसरा दूसरा क्या है वो भी सब परमाणु है मैं भी परमाणु है तीन तरह के परमाणु तीन तरह के परमाणु कितने तरह के परमाणु एक होता है भौतिक परमाणु है ना जिसको हम लोग कह रहे हैं भूखे परमाणु एक अजीर्ण परमाणु ये दोनों मिलके कह रहे हैं जड़ परमाणु एक परमाणु कैसा है जड़ परमाणु है और दूसरा है चैतन्य परमाणु ठीक चैतन्य परमाणु क्या है इसी को मैं कहते हैं है ना चैतन्य जो मैं हूं वो क्या है मैं जो हूं एक परमाणु हूं ये दर्शन का जो क्रक्स है उसमें नागराज जी को पकड़ में आया ये समझ में आया कि जितने भूखे और अजीर्ण परमाणु हैं आप लोगों ने केमिस्ट्री में अध्ययन किए होंगे उससे पूरा जड़ संसार है और इन्हीं में से कोई परमाणु तृप्त हो गया कॉन्स्टिट्यूशनली कम्प्लीट हो गया क्या हो गया जैसे हाइड्रोजन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हीलियम का क्या है ऐसे इसका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में आने पे क्या हो गया ये परमाणु कम्प्लीट हो गया कम्प्लीट होने पे क्या हो गया ये इंडिपेंडेंट हो गया स्वतंत्र हो गया पहली बार ये सारे परमाणु जो है स्वतंत्र है क्या ये स्वतंत्र नहीं है क्यों क्योंकि दे आर नॉट कंप्लीट सो उनको उनको बाउंड बना के रहना अनिवार्य है इनर्ट भी कंप्लीट नहीं है वो भी किसी के साथ बाउंड बना के रहते हैं मोलिकुलर बाउंड बनाना उनको मजबूरी है कितना भी इनर्ट हो आप इनट कोई ढूंढ नहीं पाए आज तक इनर्ट कहा है वो तो हिलियम हिलियम के साथ रहता है कि नहीं रहता मोलिकुलर बाउंड बना के रहता कि नहीं रहता है, है ना स्लो एक्टिविटी है एक्टिव नहीं है ऐसा नहीं है तो वो करता है काम एक क्या बात कही गई फिर से समझ लेते हैं पूरी प्रकृति परमाणु से मिल बनी है अब तक विज्ञान ने दो तरह के परमाणु पहचाने हैं वो भूखे परमाणु और अजीर्ण परमाणु उसी को रासायनिक भौतिक क्रिया बोलते हैं नागराज जी को अनुसंधान में ये पकड़ में आया कि इन्हीं परमाणु में विकास होकर कोई एक कोई कोई परमाणु जो है वो चैतन्य हो गए और चैतन्य होने के बाद क्या हो गया ये गठन पूर्ण हो गए गठन पूर्ण होने से क्या हुआ यह गठनशील हैं, इनमें गठन पूरा नहीं हुआ है तो दे आर नॉट कम्प्लीट इसीलिए वो दूसरे परमाणु के साथ मॉलिकुलर बाना के रहते हैं ये मॉलिकुलर बॉन्ड बनाने से ही फिजिकल केमिकल जितनी भी एक्टिविटीज हैं, वो सब होती रहती है रासायनिक क्रिया भौतिक क्रिया में वो इन्वॉल्व होते रहते हैं ये बात मोटी मोटी समझ में आती है उसी में उनको एक परमाणु दिखा जो कि अपने आप में गठन में पूर्ण है कम्प्लीट है गठन पूर्ण होने से क्या हो गया गठन पूर्ण होने से क्या हो गया वो इंडिपेंडेंट हो गया क्या हो गया वो इंडिपेंडेंट हो गया इंडिपेंडेंट होने से क्या हो गया अभी वो अभी इसको देखो ये जो भूके भूके परमाणु है वो क्या क्या चीज बना रहे हैं वो पदार्थ अवस्था बना दिए वही परमाणु जो है वो आगे कोशिका बनी और कोशिका से क्या बना वनस्पति बन गई ठीक है ना और इन्हीं कोशिकाओं और वनस्पति से आगे क्या बन गया जीव का शरीर बना और इन्हीं से आगे चल के मानव का शरीर बना ये बात समझ में आई ये जो मैं है यही जीव का शरीर भी चलाता है और यही मानव का शरीर चलाता है क्योंकि ये सबको कहाँ रहना है ये सब इस अस्तित्व में सहस्थित रूप में रहते हैं तो मैं ही जीव का शरीर भी चलाता है और मैं ही मानव का शरीर चलाता है जब ये मैं जीव का शरीर चलाता है तो जीने की आशा है ना और जब यह मानव का शरीर चलाता है तो सुखपूर्वक जीने की आशा दोनों में अंतर आ गया तो क्या कहा गया प्रकृति में विकास हुआ विकास होने में भूखे अजीर्ण परमाणु के कई प्रजातियां बनी एक सौ तरह की प्रजातियां बनी उन्हीं में से कोई परमाणु गठन पूर्ण हो गए गठन पूर्ण होने से वो क्या हो गए चैतन्य परमाणु हो गए वो मैं बन गए वो इंडिपेंडेंट रहने लगे उसके पहले जितने भी परमाणु थे वो इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं वो किसी न किसी दूसरे परमाणु के साथ उनका चूँकि भार है इसलिए भार के कारण वो क्या हो जाते हैं मोलिकुलर बाउंड बनाना उनकी मजबूरी हो जाती है तो कई तरीके से मोलिकुलर बाउंड बनाते हैं और उसमें ही फिर कोई रस बनता है मतलब पानी बना फिर रसायन बन गए कई तरह की कोशिकाएं बनने के लिए वो जो अमीरो तो चीर के, के साथ और मानव के शरीर के साथ चलाने लगा जीव के शरीर में भी मेधस होना जरूरी है तो उसी जीव के शरीर को चलाता है जिसमें मेधस होता है मानव के शरीर में तो मेधस तो तंत्र होता ही ये वाली बात हो गई तो अस्तित्व में क्या है तो अस्तित्व में मूल रूप से परमाणु है सामान है और इस प्रकार से उसमें यह सब कार्यक्रम हो रहा है यह समझ में आया हाँ मैं इंडिपेंडेंट का मतलब है कि चूंकि परमाणु को आप समझने जाओगे परमाणु परमाणु में एक भार होता है भार क्या चीज होता है भार के कारण आकर्षण होता है आकर्षण के कारण वो मोलिकुलर बॉन्ड बनाता है तो इसलिए कोई भी परमाणु अकेला नहीं है ये तो आपने पढ़ा ही है पूरे एग्जिस्टेंस में कोई परमाणु अकेला नहीं रहता है वो किसी दूसरे परमाणु के साथ बांड बनाकर रहता है अभी तक विज्ञान इतना ही समझा है ये विज्ञान के आगे की बात है विज्ञान से आप इसको आगे नहीं समझ पाओगे हाँ वो इलेक्ट्रॉन प्रोट्रॉन मिला के एक परमाणु बनता है यहां पर क्या नई चीज पकड़ में वो समझो नहीं ये समझ में ही कि एक आइटम ऐसा नागरज जी को मिला जो कि जिसका एक दो आठ अट्ठारह और बत्तीस ये उसका फॉर्मूला है जो कि विज्ञान में जितने भी परमाणु देखे गए उससे यह भिन्न है ठीक है अभी आप इसको वेरीफाई करें या पहले अपने होने को वेरीफाई करें कि आप हैं या नहीं है तो पहले तो उसको करना पड़ेगा नहीं तो एक दो आठ अठारह बत्तीस में फंस जाएंगे अपन ठीक तो ये जो मैं है ये ये इंडिपेंडेंट कैसे हो गया इसका भार नहीं है क्यों नहीं भार है क्योंकि इसके न्यूक्लियस में कितना है एक है जिसमें भी बाहर होता है वो बाहर क्यों होता है उनमें क्योंकि न्यूक्लियस में वो ज्यादा बैठे रहते हैं है ना? जितने बाहर होते हैं उससे डबल या उससे डबल से अधिक कहां बैठे रहते हैं न्यूक्लियस में ये विज्ञान वालों के लिए बात हो रही है तो इसलिए उसका बाहर है इसलिए वो हमेशा मोलिकुलर बॉन्ड बनाता है इसमें क्या हो गया एक ऐसा कॉन्फ्रेशन है जिसमें ये एक, आने से, एक का जितना आकर्षण बल है वो बाकी के साथ न्यूट्रलाइज हो जाता है तो अब ये परमाणु अमर हो गया है। अब ये कभी भी इसमें कुछ जाना नहीं है आना नहीं है क्योंकि ये किसी के किसी अन्य परमाणु के प्रभाव में ये आना ही नहीं है क्योंकि प्रभाव का पहला मुद्दा आकर्षण है मैग्नेटिक इफेक्ट अब मैग्नेटिक इफेक्ट इस पे काम ही नहीं करता है बिकॉज ये आकर्षण से मुक्त हो गया है ना कठन में कंप्लीट हो गया तो क्या कर दिया ये काम करना शुरू कर दिया जीव के शरीर के साथ मानव के शरीर के साथ वनस्पति में जीवन नहीं होता है कहते तो सब कुछ छोड़ो कहने वाली बात अभी नहीं कर रहे हैं ना अभी इंफॉर्मेशन ले लो उस पर आगे बात करेंगे नहीं तो ये लंबा हो जाएगा हा क्या कन्फ्लिक्ट हो रहा है परमाणु एक शब्द है आपके लिए क्या कंफ्लिक्ट हो गया आप हो या नहीं हो लेकिन आपको ये प्रश्न है कि आप कहा से आए आप ईश्वर का अंश हो गया प्रकृति का अंश ये मुद्दा है आप हो या नहीं हो तो आप बताओगे हो कि नहीं हो शरीर शरीर तो है। की शरी कहा बात हो रही थी मैं और शरीर दो अलग अलग चीज बताया था तो तो तो भाई ये तो जिसने रिसर्च किया वो बता रहा है ना आपको तो वो आपके लिए हाइपोथेसिस है, है आपको ये सुनना चाहिए कि अच्छा ये बता रहे हैं देखते हैं क्या होता है इसमें है ना लेकिन आप हो या नहीं हो उसको तो वेरीफाई आप करोगे या नहीं करोगे आप शरीर हो या शरीर से भिन्न हो आप शरीर हो गया शरीर से भिन्न हो इतना तो वेरीफाई कर सकते हो आज जितना वेरीफाई होता है कल को कल करेंगे ठीक क्योंकि आप इसमें आपका और मेरा कोई चलेगा नहीं ये बेसिक रिसर्च है वो जो कह रही है उस रिसर्च का इंप्लीकेशन क्या होता है वो आप देखो है ना और उसमें कोई लॉजिक सेट होता है कि ना तो वो भी देख लो क्योंकि तो नई जानकारी आपके लिए हम सभी विज्ञानियों के लिए नई जानकारी हाइड्रोजन में एक अंदर होता है और एक बाहर होता है तो अंदर का जो एक है उसका जो ताकत है वो बाहर वाला एक दोनों के बीच में न्यूटिलाइज नहीं हो सकता क्योंकि यहां बाहर कितने यहां पे बाहर कितने 60. तो एक का ताकत कहां न्यूटिलाइज होता है 60 के साथ होता है तो हाइड्रोजन में बाहर है भले कम हो लेकिन बाहर है कम ज्यादा का चक्कर नहीं बाहर होगा तो मॉलिकुलर बाड बनाएगा तो वो तो जड़ परमाणु हो गया और वो जड़ जड़ रचना को तैयार करेगा सिंपल गणित है, एकदम सिंपल गणित हा क्या कह रहे हैं न्यूक्लियस कोई चीज थोड़ी है न्यूक्लियस का मतलब है कोई बीच में बैठा है उसको न्यूक्लियस कह रहे हैं वहां पर कोई दो चार रह रहे हैं उसका नाम है न्यूक्लियस न्यूक्लियस थोड़ी डिवाइड होता है आप उसको अठारह अटा के अलग करना चाहते हो तो कर देते हो बम बना के तो आपने न्यूक्लियस तोड़ दिया थोड़ा देता घर जैसे घर एक जगह है उसमें चार लोग रहते हैं आप चार लोगों को अलग अलग हटा देते हो इतने हो सकता है ना तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो आप नाम दे रहे हो वो वो एक साथ रह रहे हैं कोई बीच में बैठ के काम कर रहे हैं तो उसका नाम है न्यूक्लियस वही अगर बाहर काम करे तो उनका नाम इलेक्ट्रॉन है अंदर आप उसका नाम न्यूट्रॉन प्रोटॉन देते हो सामान तो वो का वही है सामान थोड़े अंतर है काम अलग अलग उनका ठीक है बाहर नहीं है इसमें क्योंकि इट इज कंपनसेटेड वन इज टू सिक्सटी के रेशियो में ये सारा आकर्षण जो है ना वो न्यूट्रलाइज हो गया उससे हमको समझ में आ रहा है कि बाहर क्यों होता है देखो आज तक धरती पर विज्ञान बाहर को समझ नहीं पाया है आज तक विज्ञान बाहर को समझ नहीं पाया क्यों नहीं समझ पाया क्योंकि बाहर भार, भार विहीनता की स्थिति में बाहर समझ में आता है तो बाहर यहां पर खत्म होता है 160 के रेशियो में खत्म हुआ अंदर एक है कभी कोई आपने जड़ परमाणु ऐसा पढ़ा पार्थिव परमाणु कैसा पढ़ा जहां अंदर एक और बाहर साठ हो आपने, तो आपने ये पढ़ा अगर बाहर साठ होंगे तो 120 अंदर रहना चाहिए आपने ये पढ़ा वो सच है लेकिन वो परमाणु कौन से परमाणु है वो जड़ परमाणु है हाँ ऐसा इसमें नहीं है कि आपको सूचना दे रहे हैं आगे आप अध्ययन करने आओगे तो समझेंगे ऐसा इसमें नहीं है तो बहार खत्म हो गया यह बात ध्यान रखो बाहर खत्म होने से ही अकेला रह सकता है इंडिपेंडेंट क्योंकि इस पे अब मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं, नहीं आ रहा तो कभी भी टूटने वाला क्या अभी परमाणु कैसे टूटते हैं क्योंकि आजू बाजू के जो परमाणु होते हैं वो बहुत सारा उसको दबाव डाल के तोड़ देते हैं है ना ज्यादा लफड़ा नहीं करते लोग थोड़े परेशान हो जाएंगे जिनको भी इसको समझना है वो अलग से रुक जाए शाम को हम सत्र कर लेंगे तो ये समझ में आ जाए कि प्रकृति अस्तित्व में क्या चीजें हैं एक सामान है प्रकृति है उसको हम परमाणु के रूप में देख रहे हैं उसमें इतनी सारी चीजें हैं ये समझ में आ गया जैसे ये हॉल है इस हॉल में कुछ सामान है वो सब परमाणु है आप ये सब सामान को निकाल के हटा के ले जा सकते हो और नहीं ले आ सकते है? इसको हटा सकते हैं क्या चीज है नहीं हटा सकते है? ये दीवाल दीवार के बीच की जो जगह है वो नहीं हटा सकते ना हम दीवार के बीच की जगह नहीं हटा सकते तो क्या चीज नहीं हट रही एक जगह है जिसमें यह सारा सामान है जगह को हटा नहीं सकते आप आप ये कारपेट हटा लो ये हटा लो वो हटा लो जगह नहीं हटेगी जगह को ले आ सकते हो तो यदि हम ये अनुमान करें कि इस कमरे की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर भी ये जगह है या नहीं है और बाहर भी जगह है कि नहीं है सब जगह जगह है कि नहीं है हर जगह जगह है कि नहीं है अच्छा दीवार के अंदर जगह है दीवार के इधर भी जगह है दीवार में भी जगह है कि नहीं कैसे पता लगता है दीवाल में जगह है कि नहीं कैसे पता चलता है दीवाल में यदि आप छेद करते हो ड्रिल मशीन से तो दीवार में आप छेद करते हो जगह बनाते हो या दीवाल उस जगह का सामान निकालते हो खाली सामान निकालते हो तो जगह वहां पर वापिस दिखाई देती है जगह पहले से थी या ड्रिल मशीन ने बना दी ये बात समझ में आ रही तो ये जगह क्या जगह है जो हर जगह है हर जगह कौन सी चीज़ है जहाँ पर सामान है वहाँ पर भी ये जगह है जहाँ पर ये सामान नहीं है वहाँ पर भी ये जगह है जैसे धरती और सूरज के बीच में ये जगह है कि नहीं सूरज के आगे भी जगह है धरती जहाँ पर है वहाँ पर भी जगह है कि नहीं नहीं तो धरती वहाँ हो ही नहीं सकती थी आज यहाँ है, कल वहां चली जाती है ठीक तो हाँ जी कंटिन्यू कर नहीं लेना डेढ़ टाइम भी बता देंगे सब इसमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं इसका उत्तर नहीं है और लेकिन ये हो सकता है कि जो आपकी पुरानी मान्यता हो उससे बिल्कुल मैच न करे करता तो क्यों आते आप यहाँ ना आप आए इसलिए कि वो अपने लिए पर्याप्त नहीं था तो अब नई मान्यताओं को देखते हैं तो ये समझ में आया कि प्रकृति एक जगह है सामान है और ये सामान किसी जगह में अस्तित्व में कुल कितनी चीजें हैं सिर्फ दो चीजें हैं अस्तित्व अस्तित्व में सिर्फ दो चीजें हैं एक सामान एक जगह सामान कहीं पर है कहीं पर और जगह हर जगह है ना घर में जाकर लोगों से पूछना वो लोग बता क्या समझ के आए तो बोलना देखो ये जगह हर जगह है और सामान कई जगह है कई जगह नहीं है और समझे कुछ हो गया इसको कुल सिद्धांत इतना समझने के लिए लेकिन मोटी बात है इसको हम समझ सकते हैं हमको लगता है अस्तित्व पता नहीं कितना विशाल है कितना भी विशाल हो उसमें दो ही चीजें हैं एक वो जगह और एक ही एस सामान ऐसी कोई जगह हो सकती है कि जहां ये जगह ना हो जैसे आपने सूरज तक कल्पना करो आपकी कल्पना दौड़ाओ खूब कहां तक ये जगह है खूब दौड़ा लिया आपने और आप एक जगह थक गए फिर मैं बोलता हूं उसके आगे भी हो थोड़ा और बढ़ाओ यार तो आपकी कल्पना पहली बार छोटी पड़ गई कहाँ पर कौन मिला ऊट पहाड़ के नीचे आया कि नहीं आया हम सोचते कल्पना सबसे बड़ी चीज है कल्पना किसमें मानव में है और मानव क्या है ये प्रकृति है मानव क्या चीज है प्रकृति है मानव में सर्वाधिक बड़ी चीज क्या है मानव में सबसे बड़ी चीज क्या है कल्पना लेकिन कल्पना से भी बड़ी चीज क्या है यह जगह है यह बात समझ में आई तो कल्पनाशीलता की तरप्ती कहां होने वाली है कल्पनाशीलता की तृप्ति कहा होगी हो अपने से बड़ी चीज में ही तृप्ति होने वाली है प्रकृति में प्रकृति में सबसे बड़ी चीज क्या है आप यहां बैठ के पेरिस के बारे में सोच सकते हो तो पेरिस बड़ा कि आपकी कल्पना बड़ा, मानव की कल्पना बड़ा कि धरती बड़ी, मानव की कल्पना में धरती का पूरा चित्र आ जाता है तो मानव बड़ा, क्योंकि कल्पना बड़ी धरती से बड़ी चीज कौन है मानव में निहित कल्पना धरती से बड़ी है ठीक तो धरती से मानव की कल्पना तृप्ति हो जाएगी किसी भी सामान से मानव की कल्पना तृप्ति क्यों नहीं होती है यह आप समझ लो कि बड़े से छोटे की तरप्ती होगी छोटे में बड़े की तरप्ती होगी ही नहीं ये बात समझ में मारी सूरज धरती से पाँच गुना बीस गुना बड़ा है आप बोलते हो है ना तो भी आपकी कल्पना में आ जाता है कि नहीं आता कितना बड़ा आपकी कल्पना में आता है तो मानव की कल्पना शक्ति सूरज से भी बड़ी है तो प्रकृति प्रकृति में सबसे बड़ी चीज कल्पना इसीलिए प्रकृति इस कल्पना को संतुष्ट नहीं कर सकती है तो कल्पना संतुष्टि कहाँ होगी उससे बड़ी चीज़ क्या है तो उससे बड़ी चीज क्या है ये जगह उससे बड़ी चीज़ है तो मानव यदि यदि कभी भी तृप्त होगा समझदार होगा संतुष्ट होगा तो कहाँ जाके होने वाला है ये जगह को तो और इस आदमी ये जो कल्पना के बीच में संबंध क्या है, है न संबंध क्या है और इसमें प्रयोजन क्या है वो सबको समझने से मानव में कल्पनाशीलता की तृप्ति होती है संवेदनशीलता की तृप्ति होती है संज्ञानशीलता का उदय होता है ये बेसिक फ्रेम है ये बातचीत का ये अपने को समझ में आना चाहिए हाँ जी भैया बोलिए ये इमेजिनेशन और चित्रण एक ही चीज हुई? इमेजिनेशन में एक भाग चित्रण है इमेजिनेशन में प्लानिंग प्रोग्रामिंग भी है इमेजिनेशन में घर भी जाना है इमेजिनेशन में बहुत सारी चीज मिलकर साढ़े क्रिया मिलकर कल्पना है कल्पना किसको करें चित्रण विश्लेषण तुलन चयन और आस्वादन उन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फोर एंड हाफ एक्टिविटी कॉल कल्पनाशीलता इमेजिनेशन ये ठीक समझ में आया थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। आप थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं इन दोनों को मो, मोटी मुद्दे की बात तो आपने समझ ली ये जगह को ठीक से समझते हैं ये हर जगह है हर जगह है या हर जगह होने से एक नाम दे सकते हैं कि यह व्यापक है यह क्या है व्यापक है प्रकृति व्यापक है क्या हर जगह है क्या कोई जगह है कोई जगह कहीं है कहीं नहीं है कहीं कहीं पे है यह बात समझ में आ गई प्रकृति का कोई आकार है कि नहीं तो प्रकृति का आकार है और यह क्या है जगह का कोई आकार होता है तो इसको हम कह रहे हैं ये निराकार है जगह अपने आप में व्यापक है और निराकार है ये समझ में आया ये समझ में आया प्रकृति में कुछ चीजें जोड़ी जा सकती है और तोड़ी जा सकती है तो जोड़ तोड़ किस में हो रहा है प्रकृति में तो किसी भी चीज में जोड़ तोड़ हो सकता है इसका मतलब वो कंप्लीट नहीं है है ना वो जड़ परमाणु के रूप में देखेंगे कंप्लीट नहीं तभी तो जोड़ तोड़ हो सकता है तो प्रकृति अपने आप में पूर्ण है कि अपूर्ण इसमें जोड़ तोड़ हो नहीं मतलब हो सकता है इसलिए अपूर्ण है और ये जगह को देखेंगे तो ये जगह इसमें इस जगह को आप काट सकते हैं इसमें से कुछ कैंची लगा के कुछ काट सकते हैं जोड़ सकते हैं इसमें यू के नॉट एड यू के नॉट सब्ट्रैक्ट एनीथिंग आउट ऑफ दिस प्लेस दिस जगह ये व्यापक से अपन ये कर नहीं पाएंगे इसलिए इसको कह रहे हैं ये पूर्ण है ये जगह अपने आप में क्या है ये पूर्ण है और यह अपूर्ण है ये समझ में आ गया छोटी मोटी बातें समझ लेते हैं और देखेंगे तो ये जगह हर जगह एक समान है या कम ज्यादा है यहां पे बहुत डेंसिटी यहां पे कम ऐसा कुछ है? तो ये एक समान है हर जगह है ना ये समान है साम्य है इसीलिए इसको कहा साम्य है ये कहीं पर भी देखेंगे तो समान रूप से पाई जाती है धरती में साम्यता नहीं है हाँ जी स्पेस कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते किसी भी विधि से नहीं हो सकता है ऐसा मन की एक अपने जैसे तिलस्मी किसी कहानी आनी होती है तिलस्मी कहानियां नहीं पढ़ते थे हम जादूगर ने ऐसा कर दिया वहां अचानक छूने से ऐसा हो गया कोई स्पेस को आप कॉन्ट्रैक्ट करके दिखाओ अभी तो अभी तो कुछ कुछ बहुत सारी है ना विज्ञान में इतनी सारी तिलस्मी कहानियाँ हैं तिलस्मी कहानी जानते ना तो विज्ञान से मुक्त नहीं है वहाँ पर भी तमाम कहानी किससे हैं आप ये समझ लो ये जगह को आप कॉन्ट्रैक्ट करके दिखाओ कॉन्ट्रैक्ट कोई चीज कौन सी चीज़ हो सकती है ये पेन को हम दबा दें तो ये पास पास में इसके मॉलिकल आ जाएंगे है न तो ये प्रकृति को आप कॉम्पैक्ट कर सकते हो एक्सपांड कर सकते हो ये धरती में मतलब प्रकृति में होने वाली चीज़ें हैं स्पेस में ऐसा कुछ होता नहीं है ये बात समझ में आ गई अभी इसमें यहाँ बहुत सारे लोग बैठ यहाँ बहुत सारे लोग आ गए इस हॉल में तो क्या ये जगह यहाँ से खसक गई क्या हम उसको खसका पाए और ये लोग चले जाएँगे तो जगह यहाँ बढ़ जाएगी क्या हम बोलते तो जगह कम हो गई ज़्यादा ज़्यादा जगह ज़्यादा होगी ऐसा कुछ होता है क्या जगह जितनी है उतनी ही रहने वाली है आप ज़्यादा आ जाओ तो भी आप इसके ऊपर सिर के ऊपर और बैठते से चले जाओ तो भी जगह ख़त्म नहीं होने वाली है है ना ये जगह जैसी है वैसी की वैसी रहने वाली है धरती इसको कम नहीं कर सकती कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती कंट्रक्शन नहीं होगा इसमें कोई इसका एक्सपेंशन नहीं कर सकते एक्सपांड कौन हो सकता है हम अभी पास पास बैठे हैं हम चाहें तो थोड़ा दूर दूर बैठे हैं तो धरती में ही ऐसी हो सकती ये कहाँ स्पेस है हाँ अरे मेरे भाई आप तो आप तो स्पेस थोड़ी फोल्ड किया हो तो पन्ना फोल्ड किया हो ना प्रकृति फोल्ड की हो हाँ स्पेस को फोल्ड करते हैं भाई ऐसा कुछ होता नहीं है ये सब झूठ बातें ऐसा कुछ होता नहीं आप कभी भी करके आप पन्ना फोल्ड करके स्पेस फोल्ड कर नहीं करेंगे कहानी बताओगे आप कर रहे सबको दिख रहा है पन्ना फोल्ड किया कि स्पेस फोल्ड किया बताओ दिस इज एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले ऑर्बिट में है पहला जो न्यूक्लियस में एक दूसरे में दो तीसरे में आठ है ना चौथे में अठारह और पांचवे में बत्तीस मतलब चार परिवेश है और एक न्यूक्लियस है में एक एक दो आठ अठारह आप जीवन परमाणु गठन परमाणु का नंबर चल छोड़िए उसमें कुछ आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे लेकिन आपकी सूचना में रहे कि आप प्रकृति का अंश हो और आप में कोई भार नहीं है आप में कोई आकर्षण नहीं है इसीलिए आप इंडिपेंडेंट हो आप अमर हो इसीलिए आप इस शरीर को चला पाते हो और आगे अगली शरीर यात्रा चलाते रहोगे क्योंकि शरीर यात्रा चलाने का कोई प्रयोजन है कल्पनाशीलता की तृप्ति होनी कुल मिलाकर मिला के चलिए थोड़ा निपटा दें इसको आगे तो ये व्यापक है निराकार है पूर्ण है साम्य है ये समझ में आ गया ये पारदर्शी है या नहीं है और प्रकृति देखेंगे तो प्रकृति पारदर्शी भी है अल्प पारदर्शी भी है और कभी कभी अपारदर्शक भी जैसे कांच है वो पारदर्शी है लेकिन व्यापक कैसा है व्यापक कैसा है पारदर्शी है और एक और चीज बताएं ये पारगामी है पारगामी का मतलब पारगामी का मतलब इसके आसपास हम ट्रेवल कर सकते हैं जैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग है जैसे ये हाथ हमने यहाँ से यहाँ किया तो क्या चीज मुँह कर रहा है हाथ मुँह कर रहा है या जगह मुँह कर रही है हवा यहाँ पर हवा भी है तो हवा तो खसक गई डेसीपेट हो गई यहाँ पर चली गई लेकिन ये जो जगह है ये हमारे हाथ के पार हो गई है जैसे पिक्चर में देखा था ना वो भूत दीवाल के पार हो गया ठीक उसी प्रकार से ये हाथ हमारा चल रहा है तो ये जो जगह यहाँ पर है ये देखो तो ये जगह को हटा नहीं पा रही है ये इतनी महीन जगह है इतनी चीज़, महीन चीज ये वस्तु अपने आप में एक, एक, एक है कोई चीज और वो इतनी महीने की हमारे हाथ के आर पार चली गई क्या चली गई आर पार चली गई ये पारगामी है पारगामी होने से क्या हो गया पारगामी होने से क्या हो गया ये हाथ यहाँ रहे तब भी इसकी सीमा की जो जगह इसके साथ रहती है ये हाथ यहाँ आ गया तब भी इसकी सीमा के अनुसार जगह इसके साथ हमेशा रहती है कभी भी इस हाथ का ये प्रकृति का विष्छो नहीं है किससे इस जगह से इसका कोई विछोह नहीं हो सकता है ये कभी दूर नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये पारगामी है पारगामी होने से ये जगह प्रकृति को प्राप्त है है ना प्रकृति पारगामी है क्या ये बोर्ड के आर आर जा सकते हैं क्या लेकिन जगह के आर पर जा सकते हैं इससे क्या फायदा हो गया इससे यह हो गया कि जैसे मेरा शरीर है अभी यहाँ है तो भी इसको ये जगह प्राप्त है यहाँ चला गया तो भी ऐसा नहीं कि जगह छूट के चलेगी और मैं यहाँ बिना जगह के आ गया जगह छूट के देगी क्या वहाँ जगह मेरे साथ ही चल रही है क्योंकि ये पारगामी है हर घर गोल के साथ जितनी जितनी उसकी साइज है उसके अनुसार उसको वो जगह प्राप्त है धरती धरती के आकार में प्राप्त है उसको सूरज को सूरज के आकार में प्राप्त है लोटे को लोटे के आकार में प्राप्त है मानव को मानव के आकार में जगह प्राप्त है पारगमी है पार, तो पारगमी से ये प्राप्त है पारदर्शी होने से क्या हुआ पारदर्शी होने से क्या हुआ पारदर्शी होने से क्या हुआ हमको कोई चीज समझ में कैसे आ रही यदि ये जगह में कलर होता तो आप मेरे को दिखाई देते क्या आप बोर्ड देख पाते क्या तो मानव में ज्ञान क्यों हो रहा है क्योंकि ये वस्तु अपने आप में पारदर्शी है पारदर्शी होने से ही ये मानव के लिए क्या है ये ज्ञान ज्ञानकारी होगी अच्छा ये जगह क्या है ये जगह अपने आप में ऊर्जा है क्या है ये ऊर्जा तो परमाणु को ऊर्जा जैसे परमाणु काम कर रहे हैं अणु काम कर रहे हैं तो अणु में जो ऊर्जा है वो कहां से आ रही है परमाणु में काम करने से परमाणु में ऊर्जा कहां से आ रही है परमाणु की ऊर्जा कहां से मिल रही है व्यापक में रहने के कारण परमाणु को ऊर्जा मिली धरती इतनी बड़ी कितनी बड़ी और इतनी बड़ी धरती कितनी तेजी से दौड़ रही है आकाश में इसको ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए तो क्रिया हमको दिखती है ऊर्जा हमको समझ में आती है क्रियाओं को देख पाते हैं ऊर्जा को हम समझ पाते हैं जैसे अभी अगर कोई क्रिया हो रही है तो आप ये समझ पाओगे क्रिया आपको दिखाई देती है ऊर्जा को आपको समझना पड़ता है तो हमको ये समझ में आता है कि धरती जैसी इतनी बड़ी चीज़ इतनी तेजी से दौड़ती है तो उसको कोई ऊर्जा चाहिए परमाणु नाम की कोई चीज़ इतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दौड़ते हैं तो उसको कोई ऊर्जा चाहिए तो प्र... नहीं ग्रेविटेशन से नहीं दौड़ रही ग्रेविटेशन तो बहुत आगे जाके है ना कोई भी एटम पहले ऐटम बनेगा तब तो ग्रेविटी की बात बनेगी है ना पहले तो इलेक्ट्रॉन प्रोटान अपने गति से दौड़ रहे हैं उनमें कोई वेट आया उसके बाद ग्रेविटी की बात है ना वो विज्ञान विधि से नहीं समझेंगे विज्ञान के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ठीक समझा ही नहीं पहले ये समझो इलेक्ट्रॉन पहले दौड़ रहा है उससे कोई परमाणु फॉर्म हो रहा है, परमाणु के बाद परमाणु का भार भार है, कि भार से परमाणु है परमाणु बनना एक मुद्दा उसके बाद उसका भार है चलिए उस पर अपन बागे बातें कर लेंगे तो यह समझ में आया कि यह ऊर्जा है और यह ऊर्जा सबको प्राप्त है सबको प्राप्त है यह ऊर्जा किसको प्रकृति को प्रकृति में क्या है परमाणु परमाणु कितने तरीके से दो तरीके परमाणु कौन कौन से परमाणु एक जड़ परमाणु तो जड़ परमाणु को ये प्राप्त है किस रूप में कार्य ऊर्जा के रूप में यही ऊर्जा जड़ परमाणु में किस प्रकार काम कर रही है मैकेनिकल एनर्जी के रूप में काम करती है यही ऊर्जा चैतन्य परमाणु को भी प्राप्त है मैं को प्राप्त है किस रूप में किस रूप में सोचने समझने की ताकत के रूप में आप जो सोचते हो समझते हो उसकी ताकत कहां से आ रही है आपको कहां से आ रही है कल्पना सी कभी खत्म होती है नहीं क्यों क्योंकि उसको एक निरंतर ऊर्जा मिल रही है और ये निरंतर ऊर्जा कहां है ये व्यापक है तो यही ऊर्जा व्यापक ऊर्जा जो है ये व्यापक ऊर्जा मे को प्राप्त है काय के लिए सोचने विचारने के लिए बात समझ में आई तो सोचने विचारने के लिए जो ऊर्जा है आप खुद सोच सकते हो कि शरीर को चलाने के लिए आप कुछ खाते पीते हो है ना एक सापेक्ष ऊर्जा आप बॉडी को प्रोवाइड कराते हो लेकिन सोचने के लिए क्या खाते भाई और कभी कोई दिन ऐसा होता है कि आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो ऐसा कोई दिन होता है क्यों नहीं होता क्योंकि वो ऊर्जा आपको निरंतर प्राप्त है ये साम्य ऊर्जा जो है ये जो हम सब बैठे हुए हैं जिस जगह में ये जगह एक ऊर्जा है और ये निरंतर रूप से समान बनी रहती है ना ये कभी खत्म होती है और ना कभी ये बढ़ती है ना कभी ये घटती है ना कहीं इसमें फ्लो है ना कहीं ये डायवर्ट हो जाती है ना कहीं कहीं डेंसिटी कम है ना कहीं ज्यादा है यहां बैठ के सोचने से आप ज्यादा सोच पाते हो और वहां बैठ के आप कम सोच पाते हो ऐसा है अभी तो कई मंदिरों में ऐसा धोखाबाजी होती बोले यहाँ बैठ के ध्यान करोगे तो जल्दी होगा वो सब धोखाबाजी है वो क्योंकि आप हर जगह बैठ के सोच सकते हो क्यों क्योंकि सोचने की ताकत आप में कहा से आ रही ऊर्जा के रूप में सोचने वाले आप ही हो लेकिन सोचने की शक्ति क्या है ये ऊर्जा ही है ये दोनों के योगफल में मैं सोचता हूँ भैया हाँ जी ये मैं तो इधर था हाँ जी और उसकी एनर्जी इधर से आ रही है हाँ जी ये तो कह रहे हैं अच्छा तो अस्तित्व क्या है परमाणु और एनर्जी दो का योगफल है अस्तित्व क्या है परमाणु और एनर्जी जैसे जड़ परमाणु कोई काम कर रहा है हाइड्रोजन हीलियम इन सबका जो परमाणु काम कर रहा है उसको भी एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए तो उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही एनर्जी का रिजर्व एक ही है और वो कभी भी खत्म नहीं होता यू कैन नॉट कंज्यूम इट कितना सोच लेने से आप व्यापक की ऊर्जा खा जाओगे ऐसा नहीं है ये हमेशा न ये बनती है और न ये बिगड़ती है इसमें जितनी चीज़ें हैं वो इसकी ऊर्जा से संपन्न रहती है किस कारण से क्योंकि ये वो है पारगामी ऊर्जा हर इकाई के आर पार ये बनी रहती है उसको हटा नहीं सकते आप इस विधि से प्रकृति में अस्तित्व में जो भी इकाइयां हैं वो सभी इकाइयां क्रियाशील है ये बात समझ में आ गई अब चूंकि ये ये चूंकि सबको बराबर मिलती है सबको बराबर मिलती है इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ईश्वर है न इसीलिए उसको हम ईश्वर कहते हैं कहीं पर भी इसमें कोई कम ज्यादा होता है तो सबको समान रूप से सबको समान रूप से मिलता है ये ऊर्जा इसमें कोई न्याय होता है या अन्याय होता है तो ईश्वर न्याय करता है ये वाली बात हम बोलेंगे इसका मतलब भी है कि ईश्वर ये ऊर्जा है और ये ऊर्जा बेसिक ऊर्जा है जिसको हम कहते हैं निरपेक्ष ऊर्जा निरपेक्ष ऊर्जा का मतलब ये हुआ जो कभी बनता नहीं बिगड़ता नहीं और पूरी इकाइयां इस ऊर्जा के भंडार में ही है समझते हैं हम सभी इकाइया तमाम ग्रह गोल जितने अनंत ग्रह गोल ब्रह्मांड गैलेक्सी जितनी हम बात करेंगे ये सभी इस एनर्जी के अब में डूबे हुए हैं भीगे हुए हैं घिरे हुए हैं और ये ऊर्जा हम सबके पारगामी होने से हर इकाई इससे पूरी डूबी हुई भीगी हुई घिरी हुई है तो ये ऊर्जा हर इकाई को प्राप्त है अब इकाइयां दो तरीके से चीजें दो तरीके से एक जड़ चीजें हैं जड़ परमाणु जिसको बोलते हैं वो क्या करता है इस ऊर्जा से संपन्न होकर मैकेनिकल एक्शन करता है मैकेनिकल मैकेनिकल एक्शन मतलब घुमा तेजी से घुमा तो क्या हो गया उसमें तीन तरह के एनर्जी बनी एक बनी जिसको हम कह रहे थे अभी आकर्षण मैग्नेटिक मे इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट को हमने आगे कुछ छेड़छाड़ किया तो क्या बन गई इलेक्ट्रिसिटी एक बन गया साउंड जब तेजी से घूमेगा तो आवाज पैदा होगा ना और एक बना हीट तो इस प्रकार से प्रकृति में तीन तरह की ऊर्जा बनी वो ऊर्जा कैसे बनी वो सापेक्ष ऊर्जा है ये दोनों काम करें फंडामेंटली अपन ये समझ लें क्या समझ में आया ये जो जगह है ये अपने आप में ऊर्जा है और ये पारगामी है और ये पारदर्शी है पारदर्शी होने से इसको ज्ञान कह रहे हैं पारगामी होने से क्या हो गया कि ये दोनों को प्राप्त हो गई जड़ परमाणु को भी प्राप्त हो गई और मैं को प्राप्त हो गई जड़ परमाणु इसको पाकर क्या हो गया क्रियाशील हो गया और वो काम करने लगा उसको बोल रहे हैं कार्य ऊर्जा वर्क एनर्जी यहाँ से निकल के आई मैं जो परमाणु हूँ वो इस ऊर्जा को प्राप्त करके वो भी काम करने लगा क्या काम करने लगा सोचने विचारने की इच्छा करने की ताकत उसमें आ गई तो इस प्रकार से ये जो ईश्वर है ये हम सबको प्राप्त है या प्राप्त करना है प्राप्त ही है जो कल पापा जी कहानी सुना रहे थे उनकी कहानी इतनी समझ में आ जाती कविता तो शिविर ही नहीं लगाने पड़ते है ना उस शिविर का कविता का सार इतना ही है कि ये व्यापक ये ऊर्जा ये हम सबको प्राप्त है ईश्वर हम सबको प्राप्त है किस रूप में ऊर्जा के रूप में इससे अधिक मत मानियो अब सोचना विचारना की दिशा आपको तय करनी है सोचना किधर विचारना किधर इच्छा किधर करना वो आपका च्वाइस है वो दूसरे का च्वाइस नहीं है ईश्वर की च्वाइस नहीं है वो तो एक एनर्जी है वो एनर्जी सबको प्राप्त है जड़ परमाणु को प्राप्त हुआ तो वो है ना दौड़ा भागा मैकेनिकल कुछ काम किया तो उससे हीट साउंड और ये सब है ना मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हुआ ठीक चैतन्य परमाणु जो क्रियाशील हुआ तो क्या चीज हो गया सोचना विचारना हो गया अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसमें सिर्फ जीने की आशा क्यों क्योंकि बॉडी का डिजाइन काम करता है ये बॉडी का डिजाइन इतना कंप्लीट नहीं है कि उसमें सुख से जीने की आशा आ जाए तो जीवन होते हुए भी वो शरीर के प्रभाव में जीते हैं जीवों में जीवन वही है जो मानव में है मानव का जीवन और जीव, जीवों का जीवन में भेद नहीं है लेकिन चूंकि जीव का जो शरीर है वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि उसको वो फीडबैक दे सके कि तुम शरीर से कोई भिन्न चीज हो आपको आपको ये शरीर फीडबैक देता है कि आप शरीर नहीं हो आपको ये शरीर ही फीडबैक देता है कि आप शरीर नहीं हो ये मानव में संभव है इसीलिए मानव में ही जागृति की बात हो रही है जागृति की बात हो जाए ये मानव में संभव ये मोटी बात समझ में आ गई ये मोटी मोटी बात समझ में आई कुछ ठीक से बैठी कि नहीं बैठी टाइम का कोई प्रेशर नहीं है हाँ जी ये फिर जो पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी होता है ऐसा कुछ होता ही नहीं कुछ नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता अस्तित्व में सिर्फ एक एनर्जी है फंडामेंटल एनर्जी ये ईश्वर है है ना और ये एनर्जी सबको प्राप्त है इसीलिए अस्तित्व में न्याय है अन्याय नहीं है इमसकर तो तो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इज टू तो एमसी धोखा है C इज इन टू वॉट स्पीड ऑफ लाइट लाइट नेवर ट्रेवल्स लाइट ट्रेवल ही नहीं करता है कुछ नहीं होता दीदी ऐसा है ना वो उसमें फिर लंबा एक दो घंटा लगेगा तो लाइट जो है वो ट्रेवल नहीं करता है तो C इजिगल टू कुछ नहीं जीरो है है ना तो अब क्या हो गया इजिगल टू एम सी परमाणु बम बना दिए वो बात सच है वो क्या कर दिए अपन नाभिकी को तोड़ दिए है ना तो परमाणु बम बन गया उसमें कोई ऊर्जा निकली ठीक तो उससे अपनी थ्योरी प्रूव हो गई लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है पर परमात्मा परमात्मा क्या है वो अब परमात्मा क्या है इसको समझ लेते हैं ईश्वर समझ में आ गया पूर्ण निराकार देखो अभी तक जितनी बातें आप कह रहे थे वो जुड़ रही है इसमें बड़े में छोटा समा जाता है आप बोले ये पूर्ण है ये निराकार है ये व्यापक है ये साम्य है है ना सबको बराबर रूप से मिला है जो सबको बराबर रूप से मिला है वो ईश्वर है दूसरी बात देखेंगे तो जो कुछ भी अब कणकण में ईश्वर है या ईश्वर में कणकण है कण कण में ईश्वर है या ईश्वर में कण कण है मंदिर ईश्वर में है या ईश्वर में मंदिर है? है ना ईश्वर में कुत्ता भी है ईश्वर में मंदिर भी है ईश्वर में टॉयलेट भी है ईश्वर में आदमी भी है ईश्वर में, में फूल भी है ईश्वर में है ना सभी चीजें ईश्वर में ये सब चीजें हैं अभी अपन क्या मानते हैं इनमें ईश्वर उल्टा हो गया ना कहानी तो लफड़ा हो गया अब यह समझ में आ जाए कि किस रूप में है ये ऊर्जा रूप में है और दोनों मिलके क्या कर रहे हैं वो समझ लो परमात्मा क्यों कहा एक कल्पना है अपनी मानव को देखेंगे तो मानव में मन वृत्ति चित्त बुद्धि और आत्मा ऐसे मिला पांच चीजें मे में जिसको हम बात कर रहे हैं इस दर्शन के हिसाब से मानव में पांच चीजें ये पांच क्या है देखो ये बता देते हैं आपको परमाणु के रूप में ये मन है और ये वृत्ति है और ये चित्त है और ये जो दूसरा अंदर का ऑर्बिट है ये बुद्धि है और न्यूक्लियस जो है वो है आत्मा न्यूक्लियस में एक बुद्धि में दो आत्मा बड़ी है बुद्धि बड़ी साइज में तो सबसे बड़ा साइज में तो मन हुआ है ना और सबसे छोटा क्या हुआ आत्मा साइज में छोटा हुआ लेकिन फंक्शनलिटी में देखेंगे तो काम किसका ज्यादा है आत्मा का काम है आत्मा काम क्या है इन सबके साथ संबंध को बनाकर रखना परमाणु के रूप में काम करते रहना उसके लिए अलग से अपन बैठेंगे घंटा दो घंटा अध्ययन शिविर में आप आओगे तो काम करेंगे कैसे ये काम करता है तो न्यूक्लियस काम करने में एक अलग तरीके से कर रहा है और लेकिन साइज में वो सूक्ष्म है तो यदि जीवन में सबसे छोटी चीज यदि कोई है तो वो क्या चीज हो गई आत्मा और आत्मा से भी छोटी यदि कोई चीज है तो क्या है वो है व्यापक ये जो ऊर्जा है यह ऊर्जा क्या है आत्मा से भी सूक्ष्म है छोटी है और आत्मा भी इससे चार्ज हो जाती है इसीलिए इसको कहा परम आत्मा इसको क्या कहा गया परम है। तो आत्मा है तो यही परमात्मा है यही व्यापक है ये ऊर्जा है ये हम सबको प्राप्त है किस रूप में प्राप्त है है ना ऊर्जा के रूप में प्राप्त है और अब करना क्या प्राप्त को करना प्राप्त करना समझदारी प्राप्त तो प्राप्त है, अब क्या करना है उसको तो ईश्वर को हमको प्राप्त नहीं करना कितना बड़ा धोखा निकला कितना बड़ा धोखा दुकान निकल गया है है ना गलती से होगा होगा जानबूझ के तो किसी ने नहीं क्या होगा क्योंकि रिसर्च वहां तक पहुंची नहीं थी अभी रिसर्च आगे चली गई तो ईश्वर हमको प्राप्त ही है अब प्राप्त को क्या करेंगे कोई चीज प्राप्त हो तो क्या करना चाहिए प्राप्त को समझना है मम्मी हमको प्राप्त हो तो मम्मी प्राप्त करना है ऐसा थोड़ी मम्मी प्राप्त तो मम्मी को तो जो कुछ भी चीजें हमको प्राप्त है उसको क्या करेंगे अध्ययन करेंगे समझेंगे अध्ययन करने चलते हैं अब क्या क्या चीज हमको, हमको प्राप्त हो गई बात ठीक हो ही समझ में आई हाँ ये ये व्यापक है ना हर जगह ही है ये इनफाइनाइट तो प्रकृति होती है प्रकृति अनंत ये तो पूरा दिन भर का प्रेजेंटेशन है प्रकृति कितनी है अनंत और जगह व्यापक प्रकृति इनफाइनाइट है ठीक है बात लेकिन जगह इनफाइनाइट नहीं है जगह तो इट इज वन थिंग बट इट इज एवरीवेयर तो परमात्मा हर जगह है ईश्वर हर जगह है ठीक ऊर्जा के रूप में है, लेकिन ना आदमी के रूप में ना कुत्ते के रूप में ऐसा नहीं है कुछ ठीक है ना उसका काम क्या है कुछ काम नहीं है उसका वो अपने आप में ऊर्जा है जो भी इकाई उसकी उस ऊर्जा उस में डूबी रहती है वो चार्ज हो जाती है क्या जाती है ईश्वर कुछ नहीं कर रहा है कि आप ये करो ये नहीं करो ये ये, ये करो ये नहीं करो कौन तय करेगा आप तय करोगे कि क्या करना क्या नहीं करना ईश्वर आपसे करा नहीं रहा है सबको ये मौलिक ऊर्जा प्राप्त है काम करने के लिए जड़ परमाणु उस ऊर्जा को पाकर क्रियाशील है मैकेनिकल काम करता है चैतन्य परमाणु उसको काम करके इमोशनल मेंटल काम करता है ये बात समझ में आ गई अब इमोशनलिटी मेंटलिटी को वापस कहां लगाना है उसको समझ लेते हैं तो फिर से देखते हैं कितनी चीजें हैं अस्तित्व में प्रकृति है और व्यापक है इसे मिटा देते हैं हाँ जी फोर्स और एनर्जी क्यों हो गया बाय बाय ठीक है ठीक है जाओ जाओ खुश रहो ठीक रहा तुम्हारा यहां पे दो लाइन का फीडबैक देके चले जाओ ये जो बिटिया क्या नाम इनका शिखा जो है वो जबलपुर में है जबलपुर नहीं रायपुर में रायपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एमटेक कर रही हैं और वो थीसिस करने के लिए यहाँ पे आई थी और करीब छः चार महीना हो गया पाँच महीना हो गया तो है न तो ये अपना दो मिनट का फीडबैक दे दे इनका काम पूरा हो गया तालाब के ऊपर इन्होंने यहाँ पर वो किया है और कुछ काम भी अच्छा किया लेकिन वो वो ये करने के लिए आई थी उससे अधिक क्या सीखी समझी थोड़ा बता दो हाँ. आ, नमस्ते जी नमस्ते जी, नमस्ते जी नमस्ते जी दादा सभी को नमस्ते आ, मैं यहाँ पे आई तो थीसिस करने के लिए थी और अपना रिसर्च करने के लिए पर वो तो हो गया और अ, मतलब जिस पर ज्यादा मैं यहाँ सीखी बहुत ज़्यादा सीखी मतलब सीखने के लिए जो प्लेटफॉर्म यहाँ मेरे को मिला शायद वो मेरे को कभी नहीं मिलेगा तो मेरे लिए ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस और अचीवमेंट दोनों रहा और और यहाँ पे मतलब मुझे सब मतलब सब चीज़ बहुत अच्छा था जब मैं स्टार्टिंग में आई तो मुझे यहाँ का इन्वामेंट बहुत अच्छा लग रहा था पर जो में... कुछ चीज़ हाँ वही बता रही पर उसके बाद जब मेरे को सिर्फ इन्वामेंट स्टार्टिंग में अच्छा लग रहा था पर जब बाद में मैं रहने लगी तो मेरे को यहाँ समझ में आया जो मतलब रिले यहाँ जो रिलेशन की ब्यूटी मतलब जो एक दूसरे में सम्मान है और एक दूसरे में जो प्यार है वो मतलब वो नया था क्योंकि वो देखने को कहीं नहीं मिलता था तो वो चीज़ फिर मे को बहुत अच्छी लगी तो बहुत मतलब बहुत अच्छी जगह मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा लाइफ टाइम के लिए मतलब मे को अपना वो लगता है कि मैं आई एम लकी कि मैं इस जगह में आई और इतने दिन मतलब मुझे यहाँ रहने का वो मिला बहुत कुछ सीखने को मिला है चाचा जी हमेशा हमेशा सिखाए सभी लोग मेरा बहुत मदद की और बहुत प्यार से रखे वर्षा चाची और सारे लोग मतलब मुझे अपनी बेटी से भी बढ़कर रखे तो मतलब आ, बाकी तो वर्ड्स ही नहीं है इतना ज़्यादा अच्छा जगह है और इतनी ज़्यादा अच्छी इन्वामेंट है खासकर इतना ज़्यादा सेफ़ जो फील हुआ है एक लड़की हो मतलब पूरे शायद अभी तक कहीं भी नहीं हुआ होगा तो आई एम सो प्राउड ऑफ दिस प्लेस एंड आई एम सो है की शादी बधाई तो आप ज़रूर आगे आगे क्या योजना? उसक्या? शिविर? हाँ। <laughs> आगे एक बार साथ में सब शिविर करेंगे क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा तो अब सबके साथ यहाँ एक बार बहुत बढ़िया धन्यवाद थैंक यू वेरी मच आपने जो भी काम किया ठीक है ठीक है।, कोई कोई है।, हाँ तो बे है? है लेकिन सीमित है साइज उनका सीमित है सीमा के साथ है और उसको जो ऊर्जा चाहिए वो व्यापक है और व्यापक पारगामी होने से हर प्रकृति की इकाई को प्राप्त है इस प्रकार से प्रकृति में किसी भी इकाई को ऊर्जा का संकट है क्या ऊर्जा संकट नहीं है मानव में यदि ऊर्जा के संकट का मतलब क्या हुआ कि ऊर्जित होते हुए भी ऊर्जा संकट क्यों बन गया क्योंकि समाधान नहीं हुआ तो जीवन में जो क्रिया हो रही है आशा विचार इच्छा उसके ऊपर की क्रिया नहीं घटित हो रही है तो हमारे में विचार का अभाव हो गया यह बात समझ में आई तो फंडामेंटली विचार का स्रोत कहां से बनेगा हम सबके पास तो ऊर्जा है ही लेकिन क्यों प्रकट नहीं हो पा रही क्योंकि हम कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में उलझ गए कंफ्यूजन में उलझने के कारण ये जो ऊर्जा है ये विचार से प्रकट होने के बाद व्यवहार से प्रकट होने के बाद वो नहीं हो पा रही समाधान के रूप में नहीं हो पा रही तो समाधान का यदि मूल स्वरूप हम देखते हैं तो अस्तित्व जैसा है यदि वैसा हमको समझ में आता है है ना तो जीवन में जो भी चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी होता है जीवन जिसकी हम मई की बात कर रहे हैं वो जो दस क्रिया संपन्न होते हैं वो दसों क्रिया संपन्न होने से वो जो एनर्जी है जो व्यापक है वो व्यापक में जो अच्छा एनर्जी है वो हमारे विचार से और हमारे व्यवहार से व्यक्त हो जाती है तो जब वो एनर्जी हमारे विचार और व्यवहार से व्यक्त होती है हमको अच्छा लगता है हम सुखी होते हैं ताकत महसूस होती है और वही ताकत जब प्रकट होती है जीने में तो दूसरे आदमी में वो रिलेशन का नाम लेती है तो अगर मूल देखेंगे तो कुल कुल मामला वहाँ जाकर अटका हुआ है कि अस्तित्व में हम व्यापक में ऊर्जित रहते हुए भी व्यापक में अनुभव सम्पन्न नहीं होने के कारण वो जो व्यापक का जो ऊर्जा का प्रकाशन जो हमारे माध्यम से होना है वो नहीं हो पा रहा है ये जड़ प्रकृति अपने में से इस ऊर्जा को प्रकाशित कर पा रही या नहीं कर पा रही वो बढ़िया प्रकाशित करे भाई मानव इतना विकसित होकर भी चैतन्य होकर भी अपने में इस ऊर्जा का प्रकाशन को करने की योग्यता नहीं बना पाया वो क्या हो गया उसका नाम भ्रम भ्रम क्या हो गया जो जीवन की क्रियाएं हैं उनमें हारमोनी नहीं है तो एनर्जी का फ्लो कौन सी एनर्जी ये जो व्यापक ऊर्जा है यही समाधान के रूप में प्रकट होनी है ये जो व्यापक ऊर्जा है यही न्याय के रूप में प्रकट होनी है यही व्यापक ऊर्जा यही समृद्धि के रूप में प्रकट होनी है और वो अबंडेंस में होते हुए भी हमारी छोटी सी सेटिंग ठीक नहीं है छोटी सेटिंग वो सेटिंग को ठीक करने से वो चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी हो गया तो सेटिंग ठीक कर लेते हैं सेटिंग कैसे ठीक होने वाली है ये दोनों साथ साथ है या अलग अलग है ये कभी भी इनका दूर दूर होना संभव है क्या तो ये अस्तित्व को देखा तो अस्तित्व में व्यवस्था है तो क्या व्यवस्था निकली साथ साथ है या दूर दूर है तो अस्तित्व में क्या नियम बन गया साथ साथ एक नियम बना क्या नियम है अस्तित्व में हम सब साथ साथ हैं ये अस्तित्व का नियम है अस्तित्व कैसे है उसका मूल सिद्धांत क्या है व्यापक ऊर्जा और प्रकृति दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं इसी साथ को बोला अस्तित्व सात साथ है सअस्तित्व है अस्तित्व तो कैसा है अस्तित्व तो कैसा है एग्जिस्टेंस इज बेसिकली को एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस ऑफ वॉट थिंग्स टू थिंग्स आर देयर वन इज व्यापक एंड वन इज द परमाणु ये दोनों हमेशा साथ साथ हैं। इसका नाम सअस्तित्व तो है सअस्तित्व तो को देखेंगे तो सअस्तित्व तो पूर्वक अब सअस्तित्व तो को जीना समझने की बात है तो सअस्तित्व तो क्या बन गया मूल नियम क्या है अस्तित्व क्या बन गया ये नियम है क्या चीज बना ये नियम बेसिक नियम क्या अस्तित्व में एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस बहुत कॉम्प्लीकेटेड चीजों पे नहीं चल रहा है एग्जिस्टेंस के लॉ जो है बहुत सिंपल हैं। क्या है वो नियम क्या नियम बना ये दोनों में से कौन उपयोगी और कौन उपयोगी नहीं दोनों में से कौन उपयोगी कौन उपयोगी नहीं ईश्वर बड़ा है या प्रकृति बड़ी है कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं क्यों क्योंकि ईश्वर के बिना प्रकृति का कोई क्रियाशीलता नहीं है प्रकृति के बिना ईश्वर का कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है तो क्या हो गया अस्तित्व किस नियम से चल रहा है अस्तित्व नियम से उसमें क्या चीज हुई फंडामेंटल रूल क्या है अस्तित्व में दोनों दो चीजें दोनों का उपयोग है कि नहीं तो अस्तित्व का नियम बना उपयोगिता और दोनों एक दूसरे के लिए क्या है पूरक तो उपयोगिता और पूरकता दो, दो सिद्धांत बने अस्तित्व के सिद्धांत में काम कर रहा है उपयोगिता और पूरकता पकड़ में आ गया आप लोग तो सिद्धांत क्या सिद्धांत है उपयोगिता और पूरकता अभी तक देखो जड़ प्रकृति उपयोगी है या नहीं हां और वो पूरकता के साथ जी रही कि नहीं जी रही जी रही मानव को उपयोगी होना भी शेष है मानव कैसे उपयोगी होगा मानव ऐसे उपयोगी होगा कि अस्तित्व जैसा है अस्तित्व जैसा है अस्तित्व कैसा है सअस्तित्व है तो सअस्तित्व को समझने से ही मानव में समाधान हुआ और मानव समाधान पूर्वक उपयोगी हुआ मानव कैसे उपयोगी होता है समाधान पूर्वक यदि समाधान नहीं है तो समस्या है और समस्या तो है, है तो मानव उपयोगी है या अनुपयोगी है तो मानव का उपयोगी उपयोगी होने का मतलब क्या निकला समाधान संपन्न होना ही मेरी उपयोगिता है ना कि कोई स्किल मेरी उपयोगिता है ना कि न.. कोई नाम पद मेरा कोई उपयोगिता है अगर यह समझ में आ गया तो अब क्या निकल के आए शिक्षा क्या होगी अब वापिस समझते हैं जब अस्तित्व सअस्तित्व नियम है उपयोगिता पूरकता है इसी को कई भाषा में हम कह सकते हैं शिक्षा क्या है सअस्तित्व को समझने का नाम समझने का नाम शिक्षा ठीक है सहअस्तित्व को अनुभव किया सहअस्तित्व को अनुभव किया तो सहअस्तित्व अनुभव हो गया तो क्या हो गया है ना साक्षात्कार सही कह रहे हैं आप साक्षात्कार बोध अनुभव तो सक्षित सह को साक्षात्कार किया तो क्या हो गया समाधान हुआ अनुभव पूर्वक क्या हो गया समाधान तो समझने शिक्षा का कार्यक्रम से अनुभव और समाधान तक की यात्रा सअस्तित्व को जीने गए सहअस्तित्व को जीने गए तो सहअस्तित्व दो जगह पर जीने की बात आएगी कहाँ कहाँ जिएंगे मानव मानव के साथ और मानव प्रकृति के साथ मानव मानव के साथ जीने गए तो क्या निकल के आया न्याय हो गया और न्याय हुआ तो क्या हुआ परिवार बना और परिवार बना तो विश्व परिवार बना तो परिवार से विश्व परिवार बना तो हम कहा पहुंचे अखंड समाज हुआ ठीक है तो मानव मानव के साथ जीने के चले गए तो न्याय हो गया ये फिर से बताता हूं यदि हम सअस्तित्व पूर्वक जीते हैं आपका अस्तित्व और हमारा अस्तित्व दोनों को हम स्वीकार करते हैं उसके पहले ये समझना जरूरी है शिक्षा जरूरी है तो समझने के योगफल में हम सअस्तित्व पूर्वक जिये मानव मानव के साथ तो क्या घटित होगा और न्याय होगा तो क्या बनेगा और परिवार होगा तो क्या बनेगा और उससे अखंडता आई तो क्या हुआ इससे हमारे को सुख हुआ ये हुआ कि नहीं हुआ ये समाधान हो गया अब मानव प्रकृति के साथ जीने गया तो प्रकृति के साथ जीने गया तो सहअस्तित्व जीने देकर जीना है ना अभी देखते हैं तो पूरी प्रकृति की इकाइयों को के साथ सअस्तित्व पूर्वक जीना उसके अस्तित्व को मिटाना नहीं है तो सहस्त्रित्वपूर्वक जीने गए तो प्रकृति के साथ जिए तो क्या बना प्रकृति के साथ जीने पे क्या होगा अगर सहस्त्र पूर्वक जियेंगे नदी नाले झाड़ पेड़ के साथ तो क्या होगा वो भी समृद्ध रहेंगे और हम भी समृद्ध रहेंगे तो उभय समृद्धि होगी समृद्धि समृद्धि कब होगी जब उभय समृद्धि होगी तो उभय समृद्धि हुई तो क्या हो गया अभयता आ गई अभयता आई कि नहीं और उससे क्या निकल के आया सार्वभौम व्यवस्था ठीक है ये बात इस प्रकार से अस्तित्व का अनुभव करके अस्तित्व में सअस्तित्व में अनुभूत होने के बाद उसको शिक्षा में समझने के कार्यक्रम को जोड़ने से समाधान को सुनिश्चित करते हुए जीने के कार्यक्रम से जोड़ने से पुनः सुख और समृद्धि को सुनिश्चित करते हुए अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था और सार्वभौम व्यवस्था होगी तो क्या होगी शांति होगी कि नहीं होगी विश्व में और शांति हो जाए और सुख हो जाए तो क्या हो गया इधरती क्या होगी स्वर्ग अब इसमें जीने का मॉडल क्या बना इसमें पूरे में जीने का मॉडल क्या बना जीने देकर जीना क्या मॉडल बन गया अपना यहां लिख लीजिए है ना जीने देकर जीना तो जीने देकर जीना ये ये कुल मिला के समझ बनी अपनी मतलब जियो नहीं जीने दो और जियो अभी हम कैसे जी रहे हैं इसका उल्टा जी रहे हैं कितना उल्टा हो गया कहाँ पहुंची गाड़ी ये ये था जियो और सुनने में कैसा लगता था सुनने में तो ठीक लग रहा था लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत है इसमें यदि आपका जीना यदि पहले आप शुरू करते हो जैसे माँ यदि पहले जिए बच्चा बाद में जिए तो क्या होगा बच्चे का बच्चे का क्या होगा सुनने में ठीक लगता है यार खुद जियो लोगों को जीने दो लेकिन ये भ्रमित कंसेप्ट है ये भ्रमित कंसेप्ट में क्या हो गया कोई ब, कोई बच ही नहीं सकता यहाँ पे है ना माँ यदि सोचे मैं पहले अपना जी बाद में बच्चा ऐसा होता है कभी तो इसी विधि से अगर हम जीने अपने जीने को पहले लगा देते हैं तो फिर ये मामला पूरा शोषण का होता है ये शोषण का चक्र है क्योंकि तृप्ति नहीं है तो फार्मूला क्या बना जीने दो और जियो जीने देकर जीना ही सुख है क्या बना जीने देकर जीना बराबर न्याय नदी को जीने दो और उसके बाद अपना पानीवानी की व्यवस्था करो हवा को जैसी है वैसी बनी रहने दो और अपने लिए हवा की व्यवस्था करो पेड़ को जीने दो और अपने लिए कुछ खाने पीने की जुगाड़ करो बच्चे को जीने दो और अपने लिए कुछ व्यवहार की जुगाड़ करो हर इकाई को जीने देकर जीना बराबर सुख न्याय ये बात समझ में आ गई अभी बहुत सारे मुद्दे इसमें छोटे छोटे डिटेल के आवश्यक हैं ये मुझे पता ही है लेकिन उसके लिए हम लोग कोई और समय को निकालेंगे आगे आप विकल्प शिविर अध्ययन शिविर में आएंगे मोटी मोटी बात अस्तित्व को लेकर इस प्रकार से हम समझ पाएँ और अगर ये सिर्फ कामना से चलेगा तो नहीं हो पाएगा उसके बेसिक सिद्धांत में जाने की ज़रूरत है जितना हमको समय मिला उतना हम लोग जा पाए है ना आगे और भी तमाम मुद्दे हैं उनको हम समझेंगे जैसे भूत क्या है प्रेत क्या है भाग्य क्या है दुर्भाग्य क्या है सौभाग्य क्या है लक है नहीं है वो सारा मुद्दा है उसको हम आगे कभी समझते हैं मेरे ख्याल से आज के शिविर को अभी यहीं रोकते हैं जो लोग यहाँ रुकेंगे अगर आज रात्रि रुक रहे हैं या अभी लंच के बाद आना चाहते हैं तो उनके लिए हम लोग और मुद्दों पर बात कर सकते हैं ऑफिशियली इसको अभी यहीं पर पूरा कर देते हैं इसके बाद विकल्प शिविर में हम लोग मिलेंगे जो लोग भी विकल्प शिविर में आना चाहते हैं वो कृपा करके हाथ उठा दें अभी एक अगस्त से है जो लोग अभी अभी तय कर चुके हैं वो लोग अभी हाथ उठा दें एक मिनट हाथ होल्ड करेंगे कि एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस है ना ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्तर अट्ठाईस उन्तीस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौतीस पैतीस छत्तीस सैंतीस सैंतीस लोग अभी एक अगस्त आने को तैयार है बढ़िया बात है जो लोग इसके आगे आना चाहते हो सकता है अगस्त का महीना महीना उनके लिए दिक्कत हो डेट आगे बिछा सकती है आप तो आगे भी सोचेगा कोई दिक्कत नहीं है है ना एक अगस्त से ये डेट है इसकी एक अगस्त ये जो अभी मई में जो लोग शिविर करिए हैं इनका जो विकल्प होता है एक अगस्त से है जो लोग दिसंबर में परिचय शिविर करते हैं उनका अगर एक मार्च से होता है है ना एक तो ये बात हो गई तो अभी यह निष्कर्ष में हमको जाना चाहिए निष्कर्ष ये लेकर नहीं जाना चाहिए कि हमको पूरी बात समझ में आ गई निष्कर्ष ये लेके जाना चाहिए कि हमको ये बात बहुत ठीक लग रही है इसको हम आगे और विस्तार से हमको समझना है इसके लिए अपने लिए जगह बनाने की जरूरत है ये बात समझ में आ गई क्योंकि ये भी आप सुन लीजिए कोई भी डिग्री जो लेते हैं जैसे आपने क्या डिग्री ली भाई बी टेक कंप्यूटर साइंस में इन्होंने डिग्री किया कितना साल लगा भाई चार साल कंप्यूटर समझ में आ गया पूरा नहीं चार साल की डिग्री लेकर तीन दिन वहाँ जाकर पहले छुट्टी मार दी अलग बात तो वो नहीं हो पाया है ना तो भी कॉलेज वाले, वाले डिग्री उग्री देके रवाना करते जाओ यार क्योंकि उससे तो सफलता का तो मुद्दा था ही नहीं लेकिन यहाँ पर तो क्या है तो मानव की जिंदगी समझना है तो शायद थोड़ा ज़्यादा समय हमको और इसमें निकालना ही पड़ेगा निकालना ही चाहिए निकालेंगे ठीक है ना और यहाँ पर डिग्री पकड़ा के आपको रवाना नहीं करेंगे जिंदगी जब तक नहीं जियोगे तब तक वो काम अपने और आपके हमारे बीच में चलने वाली बात है इस निष्कर्ष को ले जाना चाहिए और कुछ उठने के पहले कुछ जानकारी प्रांजल भाई देना चाहते हैं और कुछ 10-5 सैंपल हम लोग यहाँ पे फीडबैक भी कर सकते हैं उसके बाद हम लोग भोजन करेंगे ठीक है बात भैया भैया हाँ जी अभी हम क्या करें मंदिर मंदिर जाएं कि बंद कर दे सब ये बहुत अच्छा प्रश्न है मंदिर जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और ना जाओ तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता फर्क एक आदमी को पड़ सकता है पुजारी का क्या होगा क्योंकि तो ईश्वर में मंदिर है मंदिर में ईश्वर है ना ऐसा है नहीं ईश्वर में मंदिर बना हुआ है हाँ जी तो एक काम करते हैं कुछ सैंपल कर लें हाँ। दस एक लोग या तो वहीं से या यहां आ जाए तो अच्छा रहे जो भी चॉइस से आना चाहते हैं पांच सात लोग क्योंकि सबको सुनना चाहते हैं लेकिन सबको सुनने के लिए तो मुझे लगता है कि ज्यादा समय लगेगा तो अभी भैया कैसे करना है आप पिक करके लाओगे लोगों को क्या करना है मैं एक एक दो दो दो मिनट सुन लेते हैं जाइए जाइए, ये अब देखेंगे आपको मैं इधर आ जाता हूँ तो मेरी ओर से अभी के लिए नमस्कार और यदि लंच के बाद हमको मिलना होगा तो हम लोग मिल सकते हैं मैं यहीं पे रहता हूँ ऊपर मेरा घर है आप बोलेंगे तो यहाँ हॉल में आ जाऊंगा ठीक सब भाग रहे हैं क्या नहीं हेलो हाँ तो आ, मेरा नाम राजेश है राजेश गोस्वामी औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ मैं मेरी पत्नी और तेरह साल की बच्ची के साथ लड़की के साथ यहाँ पे आया था परिचय कैंप के लिए आया हूँ आया था हेलो आवाज़ नहीं आ रही है हाँ आप ठीक है ओके हाँ जिन लोगों को बहुत आवश्यक न हो वो लोग रुके हैं बिल्कुल क्योंकि आ, कुछ अनाउंसमेंट्स भी हैं और ये जो फीडबैक भी रहेगा वो हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा थैंक यू तो आ, अभी परिचय शिविर तो मैंने खत्म किया सातों दिन मैंने अटेंड किया है आ, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आ, मैं पूरी तरह से समझ चुका हूं। तो ये समझने के लिए आधे समय हमने मन मन से तैयारी की थी कि अगर समझ में नहीं आता है कुछ और अगर कुछ पल्ले नहीं पड़ता है ऐसे अगर हमें बाद में अनुभव हुआ तो हम अध्ययन भी कंटिन्यू करेंगे तो मैंने अजय जय अय भैया से पहले बात की थी कि क्या हम बिना विकल्प के अध्ययन कर सकते हैं तो, तो उन्होंने हाँ कहा था मेरे याददाश से तो हम तीनों अध्ययन के लिए मन की तैयारी कर रहे हैं और हम तीनों का मैं मेरी पत्नी और मेरी बेटी का ऐसा मानना है कि हमें अध्ययन करना करना चाहिए तो अध्ययन के लिए हम यहाँ रुकना चाहेंगे और पूरा समझना चाहिए चाहेंगे और वो जीना या जी कर देखना भी चाहेंगे बाकी किस लिए करना अभी पूरा क्लियर नहीं है लेकिन करना चाहिए ऐसा लग रहा है मन कह रहा है कि समझने में समझदारी और समझ में ही सुख है तो सुख कौन नहीं चाहता भाई थैंक यू अरे इधर ही ना? हाँ हेलो अब पहले एक सेकंड अनाउंसमेंट कर देते हैं भैया एक सेकंड अनाउंसमेंट्स कर देता हूं। आ, विकल्प के लिए कुछ लोग रजिस्टर करना चाह रहे थे जो कि अभी पूछ रहे थे कि किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होगा तो एक तो एम के वर्ल्ड डॉट पर रजिस्टर कर सकते हैं उस पे विकल्प और अध्ययन दोनों रजिस्ट्रेशन अवेलेबल हैं उसके अलावा नीचे आ, सावनी दीदी अवेलेबल हैं तीन अभी से ही मतलब दो घंटे के अंदर जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं तो अपना नाम नोट करवा सकते हैं और अध्ययन के लिए भी कुछ लोग इंटरेस्टेड थे वो एक बार बात कर सकते हैं प्लस कुछ लोग तो जा ज़्यादा ही कि यहाँ पर रहने का क्या होता है ये वगैरह जो क्वेश्चंस थे वो बाद में फिर भैया के साथ डिस्कस कर सकते हैं किसी भी अभि भया ज भैया के साथ डिस्कस कर सकते हैं वो लोग अपने क्वेश्चन को इसके अलावा इम्पोर्टेंट ये है कि जो क्वेरीज रहती हैं इसके बाद में जाने के बाद में जो कई लोगों को आतीज हैं तो उसके लिए जो संडे सेशन स्टार्ट किया हुआ है 7 ए वाला जो रेडियो में क्वेश्चन आप अपने पूछ सकते हैं ताकि कंटिन्यूसली जुड़े रहें इसके साथ में कि अभी जो लाइफ में इंस्पेक्ट कर रहे हैं यहाँ से जाने के बाद में कई चीज़ें फील हो रही हैं कि यार ऐसा था वैसा था कुछ नया क्वेश्चन आ गया कोई यहाँ पर ही सुना था पर मिस हो गया तो वो क्वेश्चन आप रेगुलरली भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर जो नंबर है नाइन वाला उस पर भेज सकते हैं और या फिर एम के कनेक्ट अप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पर उस पर भेज सकते हैं सेशन uh, जो है रेडियो का वो भी एम के कनेक्ट एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहता है रेडियो ऑनलाइन सुन सकते हैं उस पर और व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक का जो पेज है और टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसकी लिंक्स परिचय के कैंप में भी भेज भी दिए है वाट्सएप का ये वाला जो ग्रुप है ये कंटिन्यूस वाला ग्रुप है अभी जिस ग्रुप में आप लोग एडिड हैं ये ग्रुप बीस तारीख को डिलीट कर दिया जाएगा तो जो लोग ऐड होना चाहते हैं उसके पहले उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और अगर किसी को लिंक पर क्लिक करके प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी व्हाट्सएप पर बता सकते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए और किसी भी क्वेरीज के लिए नंबर पर या फिर किसी भी टाइम पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई क्वेश्चन रह गया हो अभी इसके बाद में भी तो भी बता सकते हैं और खाने का अगेन जो लोग अब सत्रह तारीख़ के बाद में रुक रहे हैं और नहीं बताया तो बता दें क्योंकि डिनर नहीं तो अगर एक्स्ट्रा क्वान्टिटी में बनेगा तो वेस्ट होगा इसलिए किसी ने भी अगर अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया कि वो ज़्यादा रुक रहे हैं क्योंकि का तो लोगों ने इन्फॉर्म कर ही दिया है पर आगे लोग कब तक रुके हुए हैं एक बार प्लीज़ इन्फॉर्म कर दें थैंक यू हेलो मेरा नाम विशाल ठक्कर है मैं अहमदाबाद से आता हूँ आया हूँ और इस यहाँ इसके पहले भी मैं दो बार यहाँ पे आया था देखा था पहले भी समझने की कोशिश की थी इसको पर यहाँ आके एक जो चीज़ जो जो समझ में आई कि सीखना समझना एक बात है और उसको जब आप जो बोलते हैं और समझाते तब समझ में तो आता है नहीं आता है पर जब एक बार आप रियली देखते हो तो हमारी जो जो समझ और हमारी जो कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन ये तीनों चीज़ जो जो बढ़ती है वो यहाँ आके समझ में आया कि भाई आप जब देखते हो कि भाई लोग कैसे जी रहे लोग कैसे रह रहे और इसके बाद भी खुशहाली के साथ कैसे रह पाते हैं तो उसका एक बहुत ही सुंदर सा अनुभव रहा तो एक वो बात थी दूसरा यहाँ से क्या लेके जा रहे तो यहाँ से ले लेके जाने में दो चीज़ है कि भाई हाँ दोस्त तो है ही वो तो है पर आ, एक जो अच्छी बात समझ में आई कि भाई ये कुछ अच्छी चीज़ है कुछ यहाँ से सार्थक कुछ हो सकता है जो अपूर्णता हमारे जीवन में मेरे फोर्टी टू ईयर्स हुए मेरी लाइफ को तो फोर्टी टू ईयर्स में जो अपूर्णता जो अनुभव की थी उसकी पूर्ता होने की संभावनाएँ है, है और उसी को उसी को आ, करने की चेष्टा आगे करते रहेंगे और आ, एक और चीज़ जो यहाँ पे आई जो मैं लास्ट बोलने के पहले एक और एक और चीज़ आई कि भाई पहले बहुत सारी जगह पे हम सीखने की समझने की कोशिश की पर हर एक बार क्या होता था कि भाई एक टॉपिक पे समझ पा रहे हैं दूसरे टॉपिक पे समझ पा रहे हैं पर आज जब बैठे और आज स्पेसिफिकली आज बोले जाए तो कि जो लेवल पे हमने बात की है फिज़िक्स बोलो केमेस्ट्री बोलो मैथ्स बोलो या जीवन क्या है फिज़िकालिटी क्या है मैं क्या हूँ तो एक शब्दों का शब्द ही शायद ठीक ना हो पर ये व्यापक था माने कवरिंग ऑल आस्पेक्ट्स था तो आपकी आप आप जो लेव जो जो धा जो धरातल से समझने की कोशिश करो वहाँ से समझने की समझने की अवेलेबिलिटी थी आपको क्या आप समझ पाते हो कि भाई आपको ईश्वर से समझना है तो ईश्वर से समझना चालू करो आपको इससे समझना तो इससे समझना चालू कर आप हर एक जगह से समझ, समझने की कोशिश करके वो रास्ते से आके भी पर आप सत्य तो एक ही है तो उस पर आने ही आने वाले हो तो एक वो बहुत ही सुंदर लगा और संकल्प में यही है कि भई विकल्प में आएंगे और उससे आगे समझने की कोशिश करेंगे और फिर देखते यात्रा कहां तक पहुंचती है थैंक यू हेलो सबको नमस्कार मेरा नाम बसंत वर्मा मैं हिसार हरियाणा से आया हूं तो सारा कार्यक्रम के अंदर जो मूल चीज़ मेरे को पकड़ में आई है वो समझने का ही एक पार्ट पकड़ में आया भी समझना हो जाए और हमारा जीना हो जाए और जो होने वाला काम है वो अपना हो जाएगा तो ये भैया का एक बड़ा उत्तर मिला कि भाई ये होने वाला कार्यक्रम कैसे होगा वो जीने से ही मामला जुड़ा हुआ है अगर कम शब्दों में बात करूं तो कुछ लोग समझ के साथ चले आएंगे कुछ लोग देख के रंग ढंग चले आएंगे बाकी बचे कुछ लोग जो है वो होके तंग चले आएँगे नमस्कार भैया मेरा नाम कमल राठौर है और मैं रायपुर से आया हूँ और इससे पहले भैया आए थे विकल्प करने यहाँ पे और फिर घर गए तो घर में डिस्कस हुई और उन्होंने बताया कि अब परिचय होने वाला है ठीक उसके एक महीने बाद मेरी शादी भी थी और मैं शादी होने के बाद दस दिन के बाद सीधे यहाँ आया हूँ अभी हनीमून कहीं कुछ नहीं गया हूँ भैया का वो था कि सीधे पहले आ, परिचय पे जाओ फिर उसके बाद तो मेरे घर से पूरे सोलह परिवार पूरे परिवार वाले आए मेरी सिस्टर जो रायपुर में भी होती है रहती है रायपुर में रहती है जो और वो मेरे को पहले वो मैं उसको काफ़ी कन्विंस करने कोशिश किया कि चलते हैं चलते है, मना करते रही और उसका तीन तारीख जैसे ही मेरी शादी हुई उसके तीन तारीख को उसका दिल्ली का फ्लाइट था तो मैं उसको भय से तो ला नहीं सकता था तो प्रलोभन दिया तो उससे भी उसको ज़्यादा आस्था दिया तो प्रलोभन से आई है घूमने के नाम से आई है और वो बैठी भी हुई थी जिस दिन अजय भैया उनको वो लास्ट में अभी बैठी हुई मेरी सिस्टर और जो वही है जो <laughs> तो वो वो उस पर भी नहीं आ रही थी उसको भी ऐसे ही बोल के लाया हूँ और मेरी वाइफ से भी डिस्कस हो रहा था मैं बोला अभी विकल्प के लिए क्या है तो उसको अभी थोड़ी जिंदगी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा उसको लग रहा है कि ऐसी जिंदगी जीना है क्या वो कुछ और सोच के आई है मैं बोला नहीं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अभी समझ बाकी है मैं बोला समझना है उसको लगा कि यहाँ कोई आश्रम है वो है पहले दिन ऐसा थोड़ा सा था तो अभी समझ में टाइम लगेगा थोड़ा सा चीजों को लेके लेकिन ये है कि क्लियर है कि है तो जाना तो यही है चाहे आज जाएं या बाद में जाएं तो उससे अच्छा है कि बेटर है कि आज ही से शुरुआत कर दो इसी डायरेक्शन में जाने के लिए धन्यवाद जी नमस्कार सभी को मेरा नाम पंकज विजयवर्गीय है और मैं इंदौर से ही हूँ और आ, आ, प्रांजल भैया जो हैं वो हमारी डिजिटल इंडस्ट्री से कनेक्टेड थे तो उन्होंने एक बार बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ है आप आकर देखिए मैंने आया समझा और आने के बाद मैं अपने आप में जो बदलाव पा रहा हूँ या जो मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ से मुझे मिला वो है मेरे सवालों के जवाब बहुत सारे जैसे बचपन से ही मुझे अभी भी याद है अपने बचपन की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें कि जब भी हम किसी और को देखते थे हमारे घर पे दिवाली पे फटाके आते थे हम उसमें से फटाके बच जाते थे मैं सोचता था कि ये जो सामने चौकीदार के बच्चे हैं इनको हम क्यों नहीं साथ में मिला के खेल लेते हैं या जो हमारे बगल में घूम रहे हैं मम्मी कहती थी नहीं नहीं ये अपने हैं ये इनको अलग रखो और दिवाली के बाद में बचने के बाद वो फटाखे खराब होकर हम लोग फेंक दिया करते थे समझ रहे तो हमेशा से ही मन में एक वो रहा है कि क्यों हम सब लोगों को नहीं मान सकते अब बड़े होने पर लोग क्यों इस तरह से दूसरों के प्रति क्रूर हो जाते हैं या स्वार्थी हो जाते हैं सेल्फिश हो जाते हैं और क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम बड़े होकर भी अपनी जो जो बच्चे की जो एक मासूमियत होती है जो बच्चे का सबके प्रति जो लगाव होता है मानव जाति के प्रति क्या वो हम बचाए रख सकते हैं ये सवाल मुझे आज तक जिंदगी के अट्ठाइस सालों में नहीं मिला जो मुझे अभी आके मिला यहाँ पर इस में आके और इस शिविर के बारे में अगर दो शब्द कहूँ और और अजय भैया के बारे में दो शब्द कहूँ तो सबसे पहली बात तो अच्छी बात यह कि आपका जन्मदिन था तो पता चल गया आपकी उम्र और पता चल के सबसे पहले मैं शौक हुआ कि ये कैसा इक्यावन साल का आदमी है यार हम साला अट्ठाईस में बुढ्ढे दिख रहे हैं बाल सफ़ेद हो रहे हैं आप में से किसी को यकीन आता ही इक्यावन साल के हैं जब जब मुझे बोला गया जब मुझे बोला था कि इक्यावन साल के हैं तो मैं एक पल के लिए तो मन का हैं क्या बोल रहे हैं दोबारा सुनता हूं तो कहीं ना कहीं इसको हम कह सकते हैं कि या तो बाहरी चीज़ों से जोड़ लीजिए कि ऑर्गेनिक खाना पीना या फिर अंदरूनी चीज़ों से जोड़ लीजिए कि जिसके दिल में या दूसरे मानवों के प्रति कहीं ना कहीं समझ होती है और जिसका दिल साफ होता है वो अपनी ज़िंदगी ना सिर्फ जीते हैं बल्कि ज़िंदगी जीते हुए दिखते भी हैं तो ये चीज़ इनके बारे में जो है मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी अहंकार मतलब अहंकार घमंड जैसी कोई चीज बिल्कुल नहीं है और लास्ट में सर अजय जी कुछ एक दो चार अगर फीडबैक देने की अनुमति है तो मैं देना चाहता हूँ लास्ट वाला जो आधा दिन जो करते हैं उसको अगर हम डेडिकेटेडली जो सारे क्वेश्चन आंसर मतलब छह दिन में समिट के अगर आखिरी दिन सिर्फ तुम लोग पूछ ही लो जितना पूछना है बचे हुए अगर एक वो कर ले तो एक ये मेरा विनम्र सुझाव है और एक सुझाव ये है कि अगर हम साल में दो बार करते हैं तो बहुत सारे लोग आना चाहते हैं इस बार भी हमारे रजिस्ट्रेशन ज्यादा आ गए हैं तो क्या हम साल में तीन बार करने को इसको कंसीडर कर सकते हैं तो काफी लोगों को इसमें मदद होगी और लास्टली आप लोग यहाँ कमाने नहीं बैठे हैं वो दिखता है मतलब दो रोज में जहाँ आज खाना तो छोड़ो रहना भी छोड़ो मतलब एक नाश्ता नहीं होता आदमी का वहाँ ये इतना करके अपने तरफ से लोगों को बिला रहे हैं जागृति फैला रहे हैं इस चीज के लिए मैं इनका आभारी हूं और इनके लिए ताली चाहता हूं बस जी शुक्रिया uh, मैं हेलो हाँ मैं अंबर मैं uh, मैं दे... मैं बैंक में काम करता हूं और मैं डेली से हूं और बल्कि हमारे तो ये छुट्टी मैंने अभी इलेक्शन में वो हेलो हाँ इलेक्शन में वोट दिया था तो उसके बाद मेरा मन था कि चलो वही मनाली वगैरह घूम कर आएँगे तो अभी तो सब तो, पर मम्मी का मम्मी काफ़ी बार कर चुके हैं ये तो उन्होंने कहा नहीं भाई एक बार अभी ये हो भी रहा है और तुमने छुट्टी भी ले रखी है पाँच की तो यहीं चलते हैं तो मे, आ, मेरे को मैंने पहले तो मेरे को उन, उनसे काफ़ी बार बात तो हुई है और उन्होंने अपना शेयर भी किया मेरे को अच्छा लगा मतलब इनिशियली तो, तो उन्होंने जो बताया था पर पूरी तरह समझता नहीं था उसे मैंने कहा एक बार चलो और उनका बहुत अच्छा मन भी था तो हमने कहा चलो चलते हैं देखते हैं एक बार मौका भी था समय भी था तो फिर हम आए इवन तो हम लोग दो दिन बाद ज्वाइन कर पाए तो पर मेरे को जो मेरा सो, सोचने का तरीका है वो मेरा प्योरली लॉजिक्स पे मेरा हमेशा से रहा है कि भाई कोई भी चीज़ होगी तो लॉजिक जस्ट आस्था पर मेरा विश्वास कभी नहीं रहा तो और मैंने ऑलमोस्ट सब टाइप की फ़िलासफीज़ को स्टडी किया आज के दिन जितने भी प्रेवलेंट हैं चाहे वो कैपिटलिज्म हो चाहे सोशलिज्म हो चाहे इवन जो आज का हमारा जो सोसाइटी में रिलीजन है उसका क्या एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि कि किस तरह वो लोग मोस्टली हमारा रिलीजन डर पे वर्क करता है कैपिटलिज़म लालच पर वर्क करता है सबका कुछ कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं जो वो अपने अपने तरीके से सोसाइटी पर वर्क कर रहे हैं पर उसमें वही है कि वो सारे क्वेश्चंस को कभी भी आंसर नहीं कर पाते और इवन जो भौतिकतावाद है वो भी अपने कुछ जगह जाकर वो ख़त्म हो जाता है मतलब उसका उसकी भी एक लिमिटेड है इवन जो साइंस है वो भी एक अपने आप को एक जगह जाकर लिमिटेड पाती है तो क्योंकि यूनिवर्स एक तरह से सच है और सच का एक ही रूप रहता है और एक ही थ्योरी हर जगह अप्लीकेबल होनी चाहिए ये तो साइंस uh, भी मानती है देर इज़ अ वन थ्योरी टू एवरी एंड दे आर नॉट स्टिल एबल टू डिस्कवर दैट थ्योरी लव साइंस का खुद का मानना है कि जो एक मॉलिक्यूल पे जो प्रिंसिपल गवर्न करते हैं वो पूरे यूनिवर्स में करना चाहिए और वो अभी तक वो सिंगल थ्योरी पे वर्क बहुत लोग कर रहे हैं तो ये मैंने समझा था तो मेरे को लगा ये एक वो सिंगल थ्योरी है जो कि प्रिंसिपली ऑलमोस्ट प्रिंसिपली सब पे अप्लीकेबल है तो उससे भी इसकी सच्चाई काफ़ी हद तक आप अपने बिल्कुल समझ पाते हो कि हाँ वन यूनिवर्स वन थ्योरी जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट होती है और जो ओवरऑल कहीं ना कहीं आप अगर अपने साइकोलॉजी को स्टडी करो तो आप आ, हर चीज़ को अनुभव कर सकते हो कि कहाँ आप सोच रहे हो और क्या किस तरह से आप दूसरे बंदे को देख रहे हो दो हम लोग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं किसी भी तरह से क्योंकि भैया एक्सेप्ट आप अपने आप को गलत मान गलत नहीं कर सकते जब तक अपने आप को सही मानोगे तब तक ही आप वो काम कर सकते हो तो आ, आपका कहीं ना कहीं आप अपने कॉन्शियसनेस को धोखा देने का जो आ, हम लोगों का रहता है तो वो शुरुआत तो वो वो जब हम देखते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं हम कही उस उस पर उन्हीं सब आ, सब बिलीफ पे वर्क कर रहे हैं उसी पे आगे बढ़ रहे हैं उसी पे कर रहे हैं तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छा इंसाइटफुल देती है कि हम लोग कहाँ पर गलत हैं और इसको अभी मैं पूरी तरह समझा नहीं हूँ और इसमें बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है कहीं कहीं मेरे को लगता है कि आज की दुनिया में इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है या फिर ये अलग ही एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको अपने आप में अलग तरीके से करना पड़ेगा तो उस चीज़ को भी समझना विकल्प जो है वो वो भी समझना ज़रूरी है तब तो, तक तो, तो, हाँ हा। क्योंकि कोई भी चीज़ आधी जानना से कोई फ़ायदा नहीं है उसका क्योंकि आधी चीज़ मतलब वही ना आधा ज्ञान बहुत खतरनाक वाली बात रहती है कि आप ना इस तरफ के रहते हो ना उस तरफ के रहते हो तो मैं इस पूरी चीज़ को समझना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि पूरा समझ के कुछ करवा हेलो आप सभी साथियों को नमस्ते अभी तक हम बहुत अच्छे तरीके से जी रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था अपने परिवार में और काफ़ी खुश थे हम कि बहुत अच्छा कर रहे हैं एफडी डी सब जोड़ ली थी बच्चे के लिए बना लिया था कि अभी बच्चा सात साल का है लेकिन लग रहा था अभी अपनी हायर एजुकेशन कर लेगा हरी किशन दहली से लेकिन यहाँ के पता चला कि हम अभी हमें कितना और सीखना है और सबसे बड़ी बात है जो मुझे इतना प्यारा परिवार मिला यहाँ पर मेरे साथी मिले उसके लिए स्पेशल थैंक्स थैंक यू अबीना जी मेरी टैक्सी बाहर आ गई है बिल्कुल हाँ तो <laughs> हाँ आगे हमने और इस तरह का मेरा पहला सीवर था और मैंने अपनी मिसिज से डिस्कस किया कि हम इस तरह के सेवरों के साथ जुड़े रहेंगे ताकि और कुछ सीखने को मिला थैंक यू ये टैक्सी से याद आया सॉरी माइक छीनने के लिए टैक्सी से याद आया अभी हम लोग जो है ये खत्म होने के बाद तीन साढ़े तीन बजे गाड़ी से पहले जिगलू विजिट करेंगे फिर वहाँ से बंगाली चौरा रेडिसम जिजनगर होते हुए हो जाएंगे तो अगर कोई साथ हीगण अगर साथ में चलना चाहें या कुछ है तो बिल्कुल स्वागत है प्लीज़ हमें बताइए और हमारे साथ आप लोग चल सकते हैं जी नमस्कार मैं प्रवीण लोधी रायपुर से मैं चरण भैया के नेतृत्व में आया था जिस बहुत दिनों से सुन रहा था कि जीवन विद्या कार्यक्रम चल रहा है तो बताते थे चरण भैया कि ये सब चीज़ इस व्यवस्था से चल रही है तो मैंने किस लोकन वहाँ पढ़ा था कि धरती स्वर्ग है मानव देवता है तो मेरे मन में जिज्ञासा ये हो गया कि इस कलयुग में स्वर्ग लो कहाँ से आ गया तो फिर हमने जितनी जिज्ञासा लगाई कि कि जाके वहाँ देखना चाहिए कि क्या है इस धरती का स्वर्ग है क्या तो मैंने जब यहाँ पर आ करके देखा कि यहाँ पर जिस एक रुपता से और स्वीकृति से जिया जा रहा है उसी में ही खुशहाली है और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अच्छी लगी मेरे को कि सर ने जो बताया कि थकान नाम की चीज़ शरीर में होती नहीं अस्वीकृति में जीना ही थकान है और शरीर में बल विचार पूर्वक आता है ये मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमने ऑफिस में काम करते थे थक जाते थे समझ ही नहीं आता था क्यों थक रहे हैं आज यहाँ एक बात पता चला कि थकान होती क्या चीज़ है और मानव की सबसे बड़ी समस्या है जो समझ में कमी तो जो है कॉन्सेप्ट आज अच्छा लगा और थकान यहाँ के जितने भी बड़े लोग हों या बच्चे लोग हैं किसी के भी चेहरे में ज़रा सा भी थकान महसूस नहीं दिखी ये बहुत बड़ी बात है ये एक्चिवमेंट की बात है कि इतना कार्य करने के बाद सुबह से लेकर शाम तक कार्य करें लेकिन लोगों में शरीर में थकान नहीं आ रही और मैं भी जब से यहाँ आया हूँ इस पूरे वातावरण में एक पॉजिटिव एनर्जी को महसूस किया हूँ और एक पल भी मुझे रायपुर का ख्याल नहीं आया कि मैं क्या करता था और क्या हूँ इतनी अच्छी चीज़ मुझे सीखने मिली मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ और सोचता हूँ कि समय में तो ज़रूर विकल्प और अध्ययन करने करूँगा मैं और जहाँ और ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा मैं और जो हिंदू धर्म में कहते हैं कि तैंतीस करोड़ों देवी देवताए हैं लेकिन यहाँ मैं समझ गया हूँ कि 133 करोड़ देवी देवता नहीं है 117 लोग देवी देवता हैं थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्ते और मेरा नाम मानसी है और मैं यवतमाल महाराष्ट्र से आई हूँ पहले तो मैं अभी जब अभी तक जो लाइफ जी रही थी तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ पढ़ने के लिए पढ़ रही थी ना संबंध को नहीं समझ पाई ना दोस्तों को ना मम्मी पापा को कैसा व्यवहार करना चाहिए उनके साथ कैसा बोलना चाहिए बहुत आ, मैं बहुत चिड़चिड़ी थी पहले तो और कहीं ना कहीं फिर मम्मी ने मुझे बहुत समझाया कि मैं मुझे मम्मी ने ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया कि ऐसी भी जगह है जहाँ तुम्हें संबंध बहुत गहराई से समझने को मिलेंगे सबके साथ रहने को मिलेगा और हमारे यवतमाल के पास ट्वेंटी किलोमीटर्स अपार्ट कामठवाड़ा सेंटर है छोटा सा तो वहाँ पे हम ट्वेल्व टू फिफ्टीन फैमिली आ, संडे सैटरडे जाते हैं एज uh, हमारे सब पेरेंट्स uh, जो है जो टीचर्स हैं तो फिर हम संडे uh, सैटरडे वहाँ जाते हैं और डिस्कशन होता है जो हम बुक्स जो है ना तेरा बुक्स तो फिर वो हमारे पेरेंट्स पढ़ते हैं मंडे टू फ्राइडे और फिर वहाँ जाके डिस्कशन होता है फिर uh, अच्छे से रहना सबके साथ तो, तो ऐसा चलता है फिर अभी समर uh, चालू है तो सब फैमिलीज़ वहाँ पर इकट्ठा है और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आई मैं यहाँ आकर मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे पता था कि यहाँ पे सत्र होने वाला है दिन भर और सात दिन कंटिन्यू हम बिजी रहने वाले हैं पर यहाँ पर जो मुझे बताया गया था कि यहाँ पे गौशाला है और बहुत सारी काम काम होते हैं और सब लोग इतने अच्छे से सब वो करते हैं तो मुझे मैंने ठान लिया था मैं एक तो काम यहाँ पर रोज़ करूँगी ही करूँगी उनके साथ उनसे बोल कर सबसे तो फिर मैं अभी ये छः दिन ना गौशाला रोज़ गई हूँ और वहाँ पर जो काम किया मैंने इतना सुख मिला मुझे कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कहीं दूसरी जगह पे आई और वहाँ पे काम कर रही हूँ मुझे लगा ऐसा है मे, मेरा परिवार है ये मुझे मम्मी पापा के अभी तक तो छः दिन में बिल्कुल याद ही नहीं आई और इतना अच्छा लगा इन सबसे बात करके एकदम भाई बहन इतने सारे मिल गए मुझे जो मुझे पहले मिले ही नहीं थे और सब कुछ यहाँ पर इतना अच्छा है सब लोग इतने अच्छे केयर करते हैं बाहर ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पर आके इतना अच्छा लगा अजय ताऊ जी की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा दादाजी की जो कविता है बहुत अच्छी लगी और मुझे मेरा फर्स्ट शिविर है तो फिर मुझे इतना समझ तो नहीं आया पर थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस हो गया कि क्या रहता है इसमें तो फिर अभी आगे मुझे क्या करना है तो फिर मैं यहाँ तो आना ही चाहती हूँ मेरे को यहाँ रहना है और मैं मम्मी पापा के साथ जल्दी से जल्दी बात कर कर मैं आना चाहती हूँ बस इतना ही धन्यवाद सबको नमस्ते मैं मेरा नाम रंजना जितेंद्र किन्नीकर मैं यवतमाल से आई हूँ यवतमाल में पुसद गाँव है वहाँ से आई हूँ मैं मेरा मैंने तो ये मानव चेतना विकास केंद्र का नाम मैंने सुना था पढ़ा भी था मगर ट्रायल नहीं किया अभी तक पहली बार ही शिविर है मेरा तो फिर मैं फैमिली के साथ ही आई हूँ मेरे दो बच्चे हैं एक बारह साल का बेटा है और एक छोटी बच्ची है उनके साथ ही आई हूँ मगर यहाँ आकर मेरे को मैं माँ तो बन गई मगर माँ का सही मतलब मेरे को समझ में नहीं आया था अभी मैं ये शिविर करके मेरे को पूरा मालूम पड़ गया कि माँ का दायित्व क्या होता है ये मैं अब तक अधूरी थी अब मेरे को यहाँ आकर समझ में आ गया बच्चे के साथ कैसे फीलिंग करनी है तो बच्चों को भी इधर इतना बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे भी यहाँ से जाने को नहीं कर रहे यहाँ सब कुछ अच्छा है बस नमस्कार जी सबको नमस्कार Uh, मेरा नाम संदीप भुजाड़ है और मैं नागपुर जिले से देवलापर से आया हूँ तो मैं मेरे मित्र हैं उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा ये प्रोग्राम चलता है और, और वहाँ पे चलिए करके दो साल पहले मुझे बताया था मगर कुछ कारणवश मैं आ नहीं पाया मगर इस बार वही मेरे घर आए थे और उन्होंने फिर ये सब चर्चा की इस पर विषय के मैंने बहुत सारे प्रश्न उनको पूछे मैंने प्रश्न पूछे तो उन्होंने बोले ये मैं तो इसका पूरा पूरा उत्तर नहीं दे सकता मगर इसके सब प्रश्नों के हल आपको वहाँ पे मिलेंगे और वहाँ जा के आइए पहले से ही मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे तो मैंने एक सोचा कि नहीं चलो कहीं ना कहीं तो मिले मगर जीवन में जो घटनाएँ घट्टे आ रही है मेरे पिताजी Uh, मेरी फैमिली अब uh, uh, मेरी चार आठ सालों की मेरी शादी और ये सब uh, इनको सब खुशी में देखते है, देखते है, देखते है, देखते अभी मैं मैं खुद खुशी में नहीं आ रहा था तो <coughs> मुझे लगा कि ये खुशी क्या होती है हरदम पूछती है बीबी पूछती है और माँ बाप को खुशी नहीं मिलती उनके चेहरों पे अगर खुशी नहीं मिलती तो मैं सोचता था कि खुशी क्या है आनंद क्या है तो ऐसे एक बार हमारे घर में पूछ लिया कि मेरे को सुख चाहिए अभी सुख चाहिए तो कैसा है तो सुख तो घर में सभी है माँ बाप भाई बहन उनके साथ में रह रहे उनके साथ में रह रहे सभी के साथ में रह रहे तो सुख तो है ही खाने पीने को है सभी है खा रहे पी रहे सब अच्छे से रह रहे दोस्तों के साथ में रह रहे मगर सुख किसी को नहीं मिल रहा और मेरे को और पूछा मेरे बीबी ने कि मेरे को सुख में रहना है अरे सुख में रहना कैसे रहना तो मैंने बोला फिर मेरे इन्होंने बोला ही था और इन्होंने पता था कि सुख मिलेगा वहाँ पे आप जाओ तो एक सुख की तलाश में सुख क्या होता है सुख कैसे होता है सुख कहाँ मिलेगा ये ढूंढे ढूंढे यहाँ तक के आ गया और मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर यही मिल गया अभी मेरे वाइफ को मिला कि नहीं मिला वो नहीं पता मगर मुझे यहाँ पे आके सुख की प्राप्ति होंगी ऐसा मेरे को विश्वास हो रहा है और मैं और सभी सब विकल्प और ये सब आखिरी तक के मैं जानना चाहता हूँ और ये जान के रहूँगा बस नमस्ते मेरा नाम शांता है और मैं बेंगलोर से हूँ ये मेरा पहला शिविर था कोर्स मैं लास्ट मंथ भी यहाँ पर आई थी सब लोगों को देखा और मुझे बहुत ज़्यादा उत्साह जैसा फील हुआ मुझे यहाँ पर आना है और मतलब शिविर अटेंड करना है और सब कुछ बचपन से मैं कहीं नहीं गई बाहर या कोई शिविर या कैंप कुछ भी नहीं गई पापा ममा सब लोग गए थे और मैं कहीं नहीं गई थी तो पापा हमेशा बोलते तुम कहीं जाओ या कुछ करो और ये जगह तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी तो मैं बोल रही अरे मैं जाऊँगी पहली बार मैंने पूछा उन्हें कि मुझे कहीं जाना है वैसे और जब मैं यहाँ आई जब मैं एंटर कर रही थी उसी टाइम मैं बाबा को बोल रही थी मैं इतनी एक्साइटेड हूँ मैं इतनी एक्साइटेड हूँ करके और आ, हम आए और मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कहीं और हूँ मुझे घर जैसा ही लग रहा था और ऑनेस्टली बोलूँ तो मेन प्रॉब्लम ये था कि मैं बहुत लेट उठती हूँ मेरा अर्ली मॉर्निंग ही मतलब नाइन ऐसा होता था हमेशा और यहाँ पर आने के बाद मैं ऑलमोस्ट लाइक like 5:30 ऐसे उठना मतलब शुरू कर दिया मैं ही शौक़ थी आई आई ने आकर मुझे जगाया और मैं उठ गई हमेशा ऐसा होता था कि मुझे माँ को पूरा जगाना पड़ता था फिर मैं उठती इस बार ऐसा हुआ कि किस की मैं उठ गई पता नहीं शायद वो बोलते हैं ना इट्स ऑल इन योर माइंड फ्यू ट्राई वो होता है वैसे तो आ, मुझे बहुत बहुत आ, मुझे ही शॉकिंग लगा कि मैं ये सब कुछ कर रही हूँ मैं काम कर रही हूँ वगैरह वगैरह और जैसे उसने भी बोला कि मुझे भी था कि मैं यहाँ पर आऊँगी तो मुझे कुछ काम करना है सबके साथ रहना है ऐसे तो मैं हर बार मैं गई और मुझे सर्विंग करना बहुत अच्छा लगता था सबके साथ रहना और सब कुछ <laughs> कुछ वह ही नहीं है मुझे बोलने के लिए और <laughs> जैसे मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा जो मन और बॉडी का था वो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक था जैसे उसी बारे में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि ये मन ये ये दोनों ऐसे क्यों नहीं हो सकते वैसे सा, मतलब सारे क्वेश्चन मुझे उसके बारे में आ रहे थे कि जैसे हमारा सब लोग बोलते हैं सिर्फ बॉडी साइंस वगैरह सब कुछ पर जो उसे चला रहा है वो तो मन ही है ना जैसे हम मर जाएंगे तो आ, क्या चला जाता है वो क्या है जो चला जाता है तो इसके वजह से वो भावना जो हमारी फीलिंग सब कुछ है वो मन से ही आती है तो आ, पूरा शिविर जैसे वो आ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पूरा समझ गई हूँ सब कुछ हो गया ऐसा नहीं पर मैं समझ जा, ये इट्स लाइक अ स्टेप सब कुछ इवन अ स्मॉल थिंग हेल्प्स अ लॉट वैसे मतलब ऐसा लगा मुझे बेसिकली uh, मैं बोलूँ उस दिन मैंने uh, सब भाई को भैया दीदी सबको बोल रही थी कि मुझे कोर्ट्स पढ़ना वैसे बहुत पसंद है मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे पढ़ती रहती हूँ कोर्ट्स वगैरह तो मैंने एक कोर्ट पढ़ा था हमेशा वो मेरा फेवरेट कोर्ट था कि फगे वदर्स नॉट बिकॉज द राइट बट बिकॉज़ यू डिज़र्व पीस वो मैं हमेशा पढ़ती थी और जब भी मुझे अगर बहुत सैड हो जाती थी तो वो सोचती थी और मैं ऐसे ही काम हो जाती थी मतलब और अभी uh, बस वो एक कोट मुझे इतना चेंज कर सकता है तो ये तो अनदर लेवल ही है मेरे लिए क्योंकि मैं अगर कुछ सोचती हूँ तो आई ट्राई डूइंग इट मैं करे कुछ करना है कुछ करना है तो ये तो अनदर लेवल ही है मेरे लिए मतलब आगे बढ़ने के लिए और <laughs> मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा जैसे <laughs> बाबा मुझे इतना हेल्प कर रहे आप मुझे इतना हेल्प कर रहे हो और सब लोग मुझे इतना होमली फील करवा रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैं जब भी आ, आ, हमेशा मैसी थी कि मैं फ़ोन रखे या कुछ ना कुछ गाना सुनना या ये करना आ, मैं फ़ोन के मैं रहती नहीं थी मतलब कुछ ना कुछ वीडियो देखना वगैरह वगैरह या पापा ममा तो उनके साथ रहती थी पर अभी मैंने फ़ोन को टच भी नहीं किया बस ऐसे ही अगर मैंने फ़ोन फो, पापा ममा के लिए मतलब उन्हें कॉल करने के लिए मैंने लिया अदरवाइज़ मैंने फ़ोन उठाया भी नहीं मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं उन्हें कॉल करूँ या कुछ करूँ <laughs> मैं मैं इस कॉल करी थी क्योंकि वो मेरे चिंता करें होंगे यार इसलिए मैं कॉल कर रही थी मुझे कुछ भी नहीं था मतलब आ, आ, मतलब बोलने के लिए वो ऐसा लग रहा है कि अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए पर मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि उन्हें कॉल करो इतना अच्छा लग रहा था मुझे यार और आ, मैं अध्ययन फिर जरूर अटेंड करना चाहती हूँ और और मैं मैं बोल बोल बोल रही रही थी थी पापा को कि कि कि वो बोल रहे थे कि सब को अच्छा है है तो आओगी मतलब मुझे और रहने का मन कर रहा है, ऐसे उन्हें बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है थैंक यू शांता भेटिया से एक, एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन जो देखने को मिली हम हम अपने बच्चों को इंदौर के इंदौर में ही बेटा आपने अभी दसवीं क्लियर की है ना इसने अभी टेंथ क्लियर की है हम अपने बड़े बड़े अट्ठारह अठारह बीस बीस साल के बच्चों को इंदौर में भेजने में यार ये कैसे रहेगा के लिए किसके पास रहेगा इनके माँ बाप ने बेंगलोर से यहाँ आठ सौ किलोमीटर दूर दसवीं की बच्ची को भेज दिया ये आपके लिए आपके पेरेंट्स के मतलब मैं आपके पेरेंट्स की भी तारीफ़ करना चाहता हूँ और हम लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं इंस्परेशन है अजय भैया कि हम भी अपने बच्चों को इतना भरोसा रख के अच्छी चीज़ों के लिए भेज दिया करें सो इनके पेरेंट्स के लिए मैं तालियाँ चाहूँगा प्लीज़ मेरा नाम सरला शुक्ला है मैं एमपी रीवा से हूँ <laughs> मेरे को ज़्यादा कुछ तो आता नहीं बोलना बोलना <laughs> लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ <laughs> क्या है कि शुरू में मेरे को सिविल का पता चला था क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे को ये मेरे संतोष शुक्ला जो चाचा ससुर के लड़के हैं वो यहाँ से जुड़े हुए थे तो वो उन्होंने बहुत दिन से मेरे को प्रयास किए कि ये शिविर में आप लोग चलिए चलिए बहुत जगह से हापुर का था रायपुर का था पर मैंने मेरे को ये कोशिश किए कि चलो चलो तो मैं मना कर देती थी कि मेरे को नहीं जाना है वहाँ क्या होता है कैसा होता है मेरे को कुछ पता नहीं है जानकारी नहीं है तो किसके लिए जाएँगे फिर दो चार शिविर मैंने कैंसिल कर दी नहीं जाना मेरे को नहीं जाना इसके बाद फिर ज़बरदस्ती यहाँ जब रायपुर में शिविर हुआ तो इन्होंने रिजर्वेशन करवा दिया मेरे से पूछा तक नहीं मेरे को पता ही नहीं था कि रिजर्वेशन हो गया जब एक दिन पहले जाने का टाइम हुआ तो बोले तैयारी कर लो चलना है तो मैंने बोला मेरे को नहीं जाना बिल्कुल मेरा कैंसिल करवा दो कहते नहीं चलना है कुछ भी वो चलना है चलना है मैं बोली हो गया ठीक है मेरा मन बिल्कुल नहीं था मैं बगैर मन के आई और मेरे को ये भी पता नहीं था कि कैसे क्या होता है क्योंकि ये मेरे को बिल्कुल जानकारी नहीं थी इसके बाद जब मैं रायपुर में आई तो वहाँ तो मेरे को अच्छा तो लगा लेकिन ये समझ में नहीं आता था कि आखिर ये क्या है कैसे है और पहला दिन तो मेरे को ऐसे लग रहा था कहाँ मैं आ गई अरे मेरे को बड़ा अटपटा लग रहा था इसके बाद फिर सात दिन वहाँ जब बीता तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा इतना अच्छा लगा कि उसके बाद जब मैं वहाँ से गई तो इंदौर का ये मेरे को पता चला कि वहाँ शिविर एक हफ्ते का होने वाला है तो मैं पहले से ही तैयारी करके रखी थी कि मेरे को जाना ही जाना है चाहे कुछ भी हो अब मैं जाऊँगी फिर यहाँ मैं जैसे आई तो यहाँ का प्यार देख के एक दीदी भैया यहाँ का जो ये इतना अच्छा मिलनसार और इतना अच्छा प्रेम देख के मेरे को ऐसा मैं कभी कहीं नहीं देखी तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा ये चीज़ और मेरे में जो घर में नोक झोक होती थी नोक झोक होती थी मेरे समझ में नहीं आती थी जैसे बच्चों को कुछ बोले तो वो बोले कि नहीं मम्मी आप ये सही नहीं बोल रही हैं उसी में चिड़चिड़ापन नोक झोंक हो जाती थी बहुत टेंशनें हो जाती थी और हस्बैंड से भी ऐसे ही होता था तो आज तक तो मैं ये भ्रमित उसमें जीती रही मेरे को खुद ही पता नहीं था कि मैं सही हूँ कि अंगला सही है कि मैं गलत हूँ कि अंगला स... गलत है इसके बावजूद भी जब मैं यहाँ आई तो मेरे को ऐसा लगा कि आज तक जितनी लाइफ अपनी निकाल दी तो शायद है कि पहले आई होती तो कुछ लाइफ मेरी बच जाती और मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाती और बच्चों से कैसा संबंध कैसे अपने हस्बैंड से संबंध कैसे समाज परिवार में शायद है कि मैं जिस हिसाब से अभी कर रही हूँ तो किसको अच्छा लगता नहीं लगता मेरे को तो पता नहीं है मैं तो अपने से सही कर रही हूँ लेकिन शायद है कि अब उस संबंध को और सुख को निभा सकूँ पा सकूँ थैंक यू और अजय जी भैया जैसे इतना अच्छा पढ़ाने का नज़रिया अजय जी भैया जी का कि क्या बताएं मैं तो बिल्कुल ना समझूं लेकिन तब भी मेरे समझ में आया मैं रायपुर में एक दिन प्रश्न नहीं करी एक हफ्ते का था लेकिन मैं जिस दिन यहाँ से आई हूँ पहले दिन से मैं यहाँ क्वेश्चन करना शुरू कर दियो। इसलिए अजय जी भैया को पढ़ाने का बहुत बहुत थैंक यू मेरे को और कोशिश करती हूँ कि अभी आगे भी यहीं इंदौर में अगर शिविर लगता है तो मैं जरूर आऊँगी जरूर जरूर थैंक यू